और मैं के के के के उन सभी के नाम रूप रूप से से चाहता हूं, जो पिछले वर्षों में अश्वशाला अश्वों मुत्रिखित पि वर्षो म प्रत्यक्षरोक्षूपुडे तु मशा विवरण प्रश्न करगा ऐसे ही अयोध्या कर अध्यक्ष आते उन्हें मेरे कार्यालय में भेज देना आप कुछ कह नहीं रहे सेनापति मुझे लगता है कि जाते जाते महामंत्री विस्फोट कर जाना चाहते हैं अब तुम क्या उनसे डरते हो पर हमें कुछ तो करना होगा तुम वही करो जो तुम्हें महामंत्री ने कहा है और आप मैं वही करूंगा जो मुझे करना है यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है आचार्य क्या मैं जान सकता हूं आप पाटलिपुत्र का त्याग क्यों करना चाहते हैं नहीं आचार्य मैं तो आप मंत्रीवर आप मेरा समय नष्ट मत करिए आचार्य आप मेरी विवस्थाओं को समझने का प्रयत्न करिए क्या मुझ पर कोई आरोप है नहीं आचार्य मैंने कोई अपराध किया है ऐसा तो नहीं है आचार्य पर मैं आचार्य आप... की सत्ता का दास हूं आप स्वतंत्र है आचार्य तो मुझे पाटलिपुत्र का त्याग करने से क्यों रोका जा रहा है महामंत्री का आदेश है तो क्या मैं जो कुछ कहूंगा उस पर आप विश्वास कर लेंगे जो कुछ सच मान लेंगे कह रहा हूं कि कार्य पूर्ण होने पर ही आपको सत्य असत्य का पता चलेगा फिर भी आप जानना चाहते हैं तो मैं बता देता हूं कि मेरी चे है और अपने घर लौटने मगधा किम ध्यक्ष सेना यहाँ आए थे ढूंढने यहाँ आए सेनापति अपने कार्यालय पर नहीं तो इसमें चिंता की क्या बात है उन्होंने मुझे आज प्रातः अपने कार्यालय पर बुलाया था अब वे सेनापति है कहीं निरीक्षण के लिए चले गए होंगे अशोध्यक्ष वे आज कार्यालय भी नहीं गए हैं संभव है सिरे अपने भवन ऐसी चले गए हो संभव तो बहुत कुछ हो सकता है तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो रहा था अध्यक्ष इसलिए ऐसा अध्यक्ष ऐसा क्या हुआ कि चिंता अनिवार्य है संभव है कि कुछ समय पश्चात तुम्हें भी लगने लगेगा कि चिंता अनिवार्य है प्रणाम मैं चलता हूं आपके प्रतीक्षा अपने कार्यालय पर कर रहे हैं यदि आपको कोई प्रति उत्तर देना हो तो मैं आ रहा हूं प्रणाम सेनापति बैठो पुरुष हां हाँ सेनापति क्या तुम्हारी अश्वशाला में सब ठीक है आप तो जानते हैं सेनापति मुझे नहीं चाहिए यदि तुमसे किसी ने कुछ पूछा तो क्या यह तुम्हारा उत्तर होगा नहीं सेनापति तुम्हारी अश्वशाला में फिलहाल सब ठीक है लेकिन शीघ्र ही सब ठीक हो जाना चाहिए किसी भी क्षण तुम पर निरीक्षक भेजा जा सकता है मैं कुछ समझा नहीं सेना पति समझा तो मैं भी पूरी तरह से नहीं हूं लेकिन जितना समझा हूं उसके आधार पर तुमको सावधान कर रहा हूं आज मंत्रिपरिषद की आकस्मिक सभा बुलाई गई थी क्या मंत्री में कुछ अभी तक कोई बात नहीं हुई है लेकिन जो विषय महामंत्री ने छेड़ा था उससे लगता है कि वो अंत में हम तक अवश्य आएंगे यदि आपको आपत्ति ना हो तो महामंत्री ने पाटली से प्रयाण कर रहे आचार्यों का प्रश्न परिचद के सामने रखा था पर उसे हमारा क्या संबंध है पाटलिपुत्र से प्रयाण कर रहे आचार्यों को प्रसन्न करने के लिए महामंत्री द्वारा कुछ मार्ग ढूंढने का प्रयास हो रहा है उनमें से एक मार्ग यदि आचार्यों का आपत्ति न हो तो उनकी नियुक्ति उच्च राजकीय पदों पर करना है प्रत्येक विभाग में निरीक्षक अथवा आचार्यों को स्वीकृत पदों का प्रावधान करना है पर आचार्यों की समस्या कैसे है सकती है, मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूं अपने पद से जा रहे महामंत्री जाते जाते आचार्यों को उच्च पदों पर थोप मगध की राजनीति में उनका प्रभुत्व बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी अभिलाषा को पूर्ण करने के साथ साथ वे इस परिवर्तन की आवश्यकता को प्रमाणित करने के लिए मगध की व्यवस्था में व्याप्त छिद्रों को बाहर लाने का प्रयास करेंगे ताकि सबल वर्ग की ओर से इस परिवर्तन का विरोध न हो क्या सम्राट ने इस प्रावधान को स्वीकृति दे दी सम्राट सभा में उपस्थित नहीं थे पर क्या सम्राट इस प्रावधान को स्वीकृति देंगे इसकी संभावनाएं कम ही यदि अमात्य राक्षस ने सम्राट से प्रार्थना की तो कुछ भी हो सकता है और यदि सम्राट ने स्वीकृति ना दी तो भी महामंत्री जाते जाते व्यवस्था को धक्का पहुंचाने का प्रयास अवश्य करेंगे और अपनी आकांक्षा को पूरा ना होते देख महामंत्री ने कोई विवाद खड़ा किया तो समस्या हमारे लिए भयंकर हो जाएगी और ऐसी स्थिति में अमात्य राक्षस किसका पक्ष लेंगे कहना कठिन है शीघ्र ही सब ठीक हो जाना चाहिए जो आगे सेनापति अब तुम जा सकते हो प्रणाम प्रणाम सुनो बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है समय आने पर मैं देख लूंगा जाओ मात्य, महामंत्री द्वारा अचानक इस समस्या का निवारण करने का प्रयास आश्चर्य उत्पन्न नहीं करता सम्राट महामंत्री द्वारा प्रयास तो पहले से ही प्रारंभ है पर उनके व्यक्तिगत प्रयासों को अभी तक सफलता नहीं मिली इसलिए महामंत्री उसका राजनीतिक हल ढूंढ रहे हैं हा सम्राट क्या चाहते हैं महामंत्री महामंत्री ने प्रस्ताव रखा है कि आचार्यों को जाने से रोकने के लिए सम्राट मगध के हित में चार्यों की उन्नति के लिए कोई ठोस निर्णय लें जैसे कि व्यवस्था में आचार्य और शिष्य की परंपरा का कर निर्वाह करने वाले योग्य स्नातकों को राजकीय सेवा में नियुक्त किया जाए अथवा यदि आचार्यों को प्रस्ताव स्वीकार हो उन्हें राजकीय सेवा में उच्च पदों पर निरीक्षित अथवा अन्य रूपों में नियुक्त किया जा सकता है ताकि उच्च पदों पर आसीन विप्र वर्ग राजनैतिक निर्णयों को प्रभावित कर सकें और मगध के हित में निर्णय लेने की निर्णायक भूमिका निभा सकें मात्य हां सम्राट क्या इससे आचार्यों की समस्या हल हो जाएगी इस समय ऐसा कोई भी निर्णय लेना ठीक नहीं होगा हम्म आइए सम्राट मात्य सेनापति ने क्या कहा सम्राट सेनापति ने इस प्रस्ताव का विरोध किया क्यों सेनापति के अनुसार इस प्रस्ताव के पीछे मगध की व्यवस्था में निर्णायक बल के सूत्र शिक्षकों को देने वाली दूरगामी योजना दिखाई दे रही थी इसलिए उन्होंने सुझाव दिया है कि मगध के हित में मंत्रिपरिषद किसी एक वर्ग को प्रसन्न करने की नीति ना अपनाए और आचार्यों को जाने से रोकने के लिए क्या सुझाव दिया सेनापति के अनुसार पाटलिपुत्र का त्याग करके जाने वाले आचार्यों के परिवार का सर्वस्व छीन लिया जाए और जिन्हें जाना है उन्हें जाने दिया जाए परिषद की क्या इच्छा है बहुमत तो प्रस्ताव के पक्ष में है सम्राट अंतिम निर्णय तो आपको करना है तुम्हारी क्या इच्छा है अमात्य मैं आचार्यों को जाने से रोकना चाहता हूं अमात्य मैं नहीं चाहता कि किसी भी वर्ग के साथ अन्याय हो इसलिए इस विषय पर कोई भी निर्णय लेने से पहले मैं कुछ और विचार करना चाहूंगा जैसी आपकी इच्छा सम्राट मुझे आज्ञा दीजिए सम्राट जाओ प्रणाम नहीं सत्याहते किंच वही सिद्धि कारणम सत्य ही राजा निरत प्रत्येह ही नंदती इसीलिए सत्य के अतिरिक्त अन्य और किसी यत्न से राजा के कार्य सिद्ध नहीं हो सकते राजा का प्रजा में उसके प्रति विश्वास कराने का क्या कारण कहा है ऋषि नाम भी राजेंद्र सत्य में व परम धनम तथा राज्य परम सत्यान नानियद विश्वास कारणम भीष्म पितामह के अनुसार सत्य ऋषियों का भी परम धन है और राजाओं का भी प्रजा में उसके प्रति विश्वास करने का कारण सत्य के अतिरिक्त दूसरा कोई साधन नहीं है राजा के लिए सबसे उत्तम कोश क्या कहा कहाचया इसलिए राजाओं के पास कितना ही धन वरत्नों से युक्त कोश क्यूँ न हो विप्रभक्त पुरुषों के संग्रह की अपेक्षा और कोई भी कोश उत्तम नहीं कहा जा सकता तुमने ठीक कहा आयुष्मान भवन आपने अभी तक मेरे लिए संबोधन नहीं बदला आचार्य मेरी दृष्टि में आचार्य वर रुचि की महत्ता महामंत्री वर रुचि से अधिक है आचार्य अब मात्र नाम की ही महत्ता रह गई है आचार्य आचार्य आपके छात्र बड़े मेधावी है आई आचार्य ग्रंटी किया आचार्य आपने मुझे बुला लिया होता आचार्य स्वार्थ मेरा था आचार्य इसलिए मैं चला आया आप ऐसा क्यों कह रहे हैं आचार्य मैं सच ही कह रहा हूं आज पाटलिपुत्र में जो कुछ भी हो रहा है उसका उत्तरदायित्व मेरा है इसलिए मैं चला गया क्या बात है आचार्य यदि तुम जानते तो तुम यदि हो तो भी तुम दोषी हो यदि अनभिज्ञ हो तो भी दोषी हो क्या तुम नहीं जानते कि आचार्य रुद्रदेव पाटलिपुत्र छोड़कर जा रहे हैं क्या उन्हें रोकने का तुम्हारा कोई दायित्व नहीं है मैं कैसे रोकू उन्हें आचार्य क्या कहूं क्या आश्वासन दू जबकि मैं स्वयं जानता हूं कि आचार्य रुद्रदेव का मार्ग गलत नहीं है किस आधार पर मैं उन्हें समझाने का प्रयत्न करूं आचार्य मैं आपकी व्यवस्था समझ सकता हूं पर उन्हें रोकने का मेरे पास और क्या मार्ग है यदि आप भी उन्हें रोकने का प्रयत्न नहीं करेंगे तो पाटलिपुत्र में मैं उन्हें रोकने के लिए किससे सहयोग की कि अपेक्षा करू मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं पर आचार्य ऐसी परिस्थिति में भी आप मेरा साथ नहीं देंगे महामंत्री मेरी सहानुभूति आपके साथ है पर पक्ष तो मैं सत्य का ही लूंगा आचार्य मुझे क्षमा करें तो मैं चलता हूं आचार्य प्रणाम Mm-hmm. तन्त्रम् राज्यमेष् महातन्त्रम् राज्यमेष् महातन्त्रम् दुर्धार्य मक्रतात्मभि दुर्धार्य मक्रतात्मभि दुर्धार्य मक्रतात्मभि न सत्यं मृदुना न सत्यं मृदुना न गोरुमादास स्थानमुत्तमम् राज्यम् सर्वामिषम् नित्यम् राज्यम् सर्वामिषम् नित्यम् राज्यम् सर्वामिषम् नित्यम् आर्यवेनेः धार्यते आर्यवेनेः धार्यते धार्य तस्मान मिश्रेण सततम तस्मान मिश्रेण सततम तस्मान सततम वर्तितम युधिष्ठिरा वर्तित युधिष्ठिरा वर्तितम युधिष्ठिरा आचार्य तक्षशिला से कोई आचार्य आपसे भेंट करने आए हैं बुला लाओ यप्य विपत्ति यद्यप्य विपत्ति यद्यप्य विपत्ति स्रक्ष वै प्रजा सद्रक्ष्यमाण से वै त्रो आ पाठ होता है। किस स्वार्थ के लिए तुम मेरे घर आए हो यदि उत्तर नहीं दे सकते तो तो जा सकते हो तुम जाते क्यों नहीं हो तुम तुमने सुन लिया ना अब जा यहां से कह दिया ना अब जा क्यों नहीं रहे हो क्या चाहिए तुम्हे मैं तुम्हारे पास बैठना चाहता हूं क्यों बैठने तुम्हें तुम देखो विष्णुगुप्त अब मैं तुम्हारे शैशव का अजय नहीं हूं जो भावुकता में सत्य ना देख पाऊ मैं जानता हूं कि अपने किसी स्वार्थ के लिए ही तुम यहां मेरे घर आए हो पर अब मैं भावुकता में बहने वाला अजय नहीं इसलिए इसके पहले कि मैं तुम्हारा और अपमान करूं तुम यहां से चले जाओ अजय मैं यहां किसी के लिए नहीं आया। जाओ विष्णु को कोई स्वार्थ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता हाँ मैं जानता हूं कितना सच बोलते हो स्वार्थ नहीं है तो क्यों आई हो तुम यहाँ इतने वर्षो बाद क्या तक्षशिला में तुम्हें एक मुठ्ठी अन्य नहीं मिला जो भिक्षा मांगने यहाँ तक चले आए दक्षिणा निवासी ने तुम्हें नगर से धक्के मारकर निकाल दिया या फिर कारक्षापड़ो की आवश्यकता अन पड़ी जो यहां तक आए हो बोलो बोलते क्यों नहीं क्या स्वार्थ है यहां आने में तुम्हारा मैं मूर्ख नहीं विष्णु ठीक कहा तुमने आज मैं स्वार्थी हूं अपने स्वार्थ के लिए पाटलिपुत्र आया हूं और यह भी सच है कि पाटलिपुत्र में अब मैं सम्मान के अन्न पर जीने आया हूं मुझे जीना है अजय और मेरे पास अपने स्वार्थ को पूर्ण करने के अतिरिक्त मार्ग भी क्या है मेरे स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए मुझे और कार्यक्षार्पण दोनों की भीख चाहिए तुम स्वार्थ अन्य निस्वार्थ जिस रूप में मेरी सहायता करोगे उसे मैं स्वीकार करूंगा मैं ऐसा ही हूं अजय यदि मेरा स्वार्थ तुम्हारा हित करता हो तो मुझे थक्के कर निकाल देना मैं उस अपमान को भी स्वीकार करूंगा क्योंकि तुम मेरे लिए अजय हो पर तुम तो निश्चित होना कि तुम्हारे और मेरे संबंधों में तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं है विष्णु तुम्हें जो चाहिए स्पष्ट कहू मैं तुम्हारे पास बैठना चाहता हूं मुझे विष्णु क्यों तुम मुझे मूर्ख बना रहा है मैं तुझे मूर्ख बना और बन जाएगा तू क्या चाहता है क्यों मेरी इच्छा की चिंता है तुझे क्योंकि तू तु मेरे लिए विष्णु है क्यों तू तो स्वर्थी नहीं था चल मैडम तो बाहर निकाल दूंगा कब आया तू यहां आज प्राता क्या तो तक कहा था तू यहां वहां घूम रहा था सीधे यहां क्यों नहीं आया से डरता था मैं जानता था कि तुम बिगड़ोगे इसलिए जब तक स्थितियों को टाल सकता था टाला फिर मूर्ख बना रहा है तुम मुझे सच कह रहा हूं बैठो भोजन किया वही तो करने आया हूं नहीं भटकते रहोगे या तुमने इसी प्रकार जीने का निश्चय कर लिया है कोई व्यथा कोई विवस्था हो तो किसी से तो कहो क्या तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई नहीं जिससे तुम अपने मन की बात कह सको क्यों तुम एकाकी रहना चाहते हो एकाकी रहने का मुझे कोई दुख नहीं है अजय तो किस बात का दुख है तुम्हें कि आज तक तुम कहीं स्थिर नहीं हो पाए अजय तक्षशिला में मैं पढ़ा ही तो रहा था पाटलिपुत्र और तक्षशिला में मेरे लिए कोई अंतर नहीं है अच्छा तो इतने वर्षो बाद पाटलिपुत्र लौटने की तुम्हें बुद्धि क्यों आई जानता हूं कि पाटलिपुत्र तुम्हारी मातृभूमि है और मैं ये भी मान लेता हूं कि आचार्य विष्णुगुप्त को भाव और भावना का बंधन स्वीकार नहीं पर क्या मैं ये जान सकता हूं कि तक्षशिला से लौटे आचार्य विष्णुगुप्त की शिखा भी क्या बंधन अस्वीकार करती है क्यों बोलते क्यों नहीं दुखों पर तो तुमने विजय पा ली है ना बोलो विजेता क्या कहने के लिए छटपटा रहे हो तुम कि शिखा अग्नि की भांति क्यों तुम मुझसे वे प्रश्न करते हो जिसका उत्तर में तुम्हें देना नहीं चाहता अजय मैं तुम्हें सब बताना चाहता हूं बता भी दूंगा पर मुझे थोड़ा समय दो एक बार मैं समझ लू कि यहां पाटलिपुत्र में मेरा स्थान मेरी स्थिति क्या है फिर तुम्हें सब बता दूंगा मैं तुमसे सच ही कह रहा हूं मुझे पाटलिपुत्र की क्या स्थिति है विष्णु पाटलिपुत्र के विद्वान आचार्य एक एक कर पाटलिपुत्र से प्रयाण कर रहे हैं क्यों अब ऐसा लगने लगा है कि पाटलिपुत्र में शिक्षक अपनी गरिमा के साथ नहीं रह सकता कारण? कारण? कारणों को ढूंढने का प्रयास करता हूं तो समझ में नहीं आता कि दोष नंद की नीतियों को दू या, या समस्त कारणों को अनिवार्य परिवर्तन समझ स्वीकार कर, कर लू ऐसा क्या है जो समझ में नहीं आ रहा है विष्णु शिक्षक को पाटलिपुत्र में इतना काल से मैं मगध में होते आ रहे परिवर्तनों का साक्षी रहा हूं और जब जब मैंने मगध में होते आ रहे परिवर्तन के इतिहास पर दृष्टि डाली है तो पाया है कि समाज को किसी परिवर्तन की प्रतीक्षा थी और तथागत के धम वा महावीर के संप्रदाय ने मगध के समाज को परिवर्तन की यह भूमि प्रदान की मगध के समाज ने तथागत एवं महावीर के दर्शन को स्वीकार करना प्रारंभ किया और इन दोनों के विचारों से अनुप्राणित समाज का एक वर्ग उपासक के रूप में उभरकर सामने आया नवीन सांप्रदायिक दर्शन और उपासक वर्ग के उदय के कारण उन परंपराओं और प्रणालियों को ठेस पहुंची जिनका पालन समाज अब तक करते आया था धार्मिक पर स्वीकार किया यह कहना कठिन होगा पर यह स्पष्ट था कि समाज के कतिपय वैभव संपन्न वर्ग ने पुरातनवादियों द्वारा प्रदत्त उत्पीड़न व शोषण से मुक्ति एवं सामाजिक क्षमता स्थापित करने के प्रयास में नवीन संप्रदायों को स्वीकार किया और इसी वर्ग ने इसी वर्ग ने प्राचीन परंपराओं की अवहेलना घर्षण प्रारंभ हुआ साम्प्रदायिक आस्था के नाम पर समाज में विघटन की प्रक्रिया सक्रिय हुई और समाज में विभिन्न उपासना पद्धति के उपासकों में भेद होने लगा व्यक्ति व्यक्ति से कटने लगा और परंपरावादी वर्ग इससे पहले कि वो समले उस पर एक और कोठारा तब हुआ जब अपनी सत्ता को स्थिर करने में प्रयत्नशील मगध के राजपरिवारों ने अपने स्वार्थ के लिए संप्रदायों के प्रति पक्षपाती दृष्टिकोण अपनाया और नंदों के शासन में सांप्रदायिक पक्षपात अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा नंदकुल ने परंपरावादियों से अपनी रक्षा के लिए परंपरा के विरोधियों को प्रोत्साहन और राजनीतिक संरक्षण दिया जो की वे भली भांति जानते थे कि मगध की सामाजिक एवं राजनीतिक परंपराएं कभी उनके शासन को स्वीकार नहीं करेंगी और सामाजिक परिवर्तन की इस प्रक्रिया को रोक पाने में असमर्थ अपनी प्राचीन परम्पराओं और जीवन मूल्यों का निर्वाह करने वाला वर्ग स्वयं को पराजित महसूस करने लगा क्या तुम्हें नहीं लगता दर्शन के धरातल पर व्यक्ति व समाज किसी भी सांप्रदायिक मत को स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है मानता हूं पर नवीन व पुरातन का संघर्ष केवल मतानों तक सीमित नहीं है विष्णु धार्मिक शितिच पर परिवर्तन की प्रक्रिया सामाजिक जीवन में धीरे धीरे एक और परिवर्तन ला रही थी जिसके परिणाम स्वरूप अपनी प्राचीन प्रणाली का निर्वाह करने वाले छात्रों के अतिरिक्त अब भिक्षुओं के भिक्षा पात्र भी भिक्षा के लिए नित्य द्वारों पर उठने लगे विष्णु मैं दृढ़ता के साथ तो नहीं कह सकता कि इससे पाटलिपुत्र के परिवारों की आर्थिक व्यवस्था पर कितना प्रभाव पड़ा होगा पर इतना मैं विश्वास के साथ अवश्य कह सकता हूं कि इससे छात्रों के भिक्षा पात्र में अन्न का भार कम हुआ है पर पाटलिपुत्र का आचार्य वर्ग इससे विचलित नहीं हुआ जिस तथ्य से पाटलिपुत्र का आचार्य वर्ग प्रभावित हो रहा था वो ये कि पाटलिपुत्र में अब भिन्न भिन्न सांप्रदायिक आस्था वाले परिवारों के द्वारों पर छात्रों में भेद होने लगा और अपनी प्राचीन परंपराओं में आस्था रखने वाले छात्र उपासकों के द्वार पर भिक्षा मांगने से कतराने लगे और उपासकों की संतानों ने भी भिक्षा मांगने के लिए उपासकों के घरों को प्राथमिकता देना प्रारंभ कर दिया स्थिति यहां तक पहुंची कि अब भिक्षा सांप्रदायिक विचारों से अप्रभावित नहीं रही और जब समाज की सांप्रदायिक आस्था में परिवर्तन हुआ तो ये परिवर्तित वर्ग उन परंपराओं का निर्वाह क्यों करे जिनमें अब उसकी श्रद्धा नहीं रही और जिनकी अब वेदों में आस्था नहीं रही वो वेदों के अध्ययन वा को प्रोत्साहन क्यों देंवाह करने वाला शिक्षकों में परिवर्तनों को असहायता पूर्वक देखता रहा और न ही मगध की सत्ता और न ही मगध का उन्नतिशील समाज इन परिवर्तनों में यह देख पा रहा था कि अपनी प्राचीन परंपराओं के प्रति समर्पित मगध के अनेक निर्धन शिक्षक पर्याप्त वेदाभ्यासी छात्रों के अभाव में कठिनाई व अभाव का जीवन जी रहे कम था कि धन प्राचीन परंपराओं को छोड़ रहे परिवारों में इन्हीं उपाध्यायों से शिक्षा लेने का प्रचलन प्रारंभ हो गया शिक्षा स्वर्ण के बदले में सुलभ होने लगी ब्रह्मचर्य के व्रतों की उपेक्षा होने लगी और इसी के साथ ब्रह्मचारियों द्वारा भिक्षा मांग कर छात्र जीवन निर्वाह करने की प्रणाली का टूटना प्रारंभ हो गया आचार्यों से कठोर जीवन जीने की अपेक्षा संपन्नता से जीवन निर्वाह का मार्ग अपनाया और जो आचार्य इन बदल रही परिस्थितियों से जूझ नहीं पाए उन्होंने भी उपाध्यायों की जीवन शैली को स्वीकार कर लिया फलस्वरूप उपाध्यायों की संख्या बढ़ती गई छात्र भी इन उपाध्यायों के प्रति आकर्षित होते गए और इन परिस्थितियों में विष्णु पिछले कुछ वर्षों में कतिपय आचार्यों ने काशी की ओर प्रयाण करना प्रारंभ कर दिया जहाँ आचार्य परंपरा दृढ़ है जहां आचार्यों का आज भी सम्मान होता है और इन परिस्थितियों में पाटलिपुत्र के आचार्य वर्ग ने उपाध्यायों का विरोध भी नहीं किया होगा जिसने भिक्षा के अन्न पर पलने की प्रवृत्ति को स्वीकृति दी हो वो आचार्य उपाध्यायों का विरोध क्यों करेगा और उपाध्यायों की परंपरा तो हमारे समाज में प्राचीन काल से विद्यमान है विरोध भी तो नहीं किया उल्टे नंदकुल का राज परिवार भिन्न भिन्न संप्रदायों को राजकीय सुरक्षा अनुदान संबल प्रदान कर उनका समर्थन प्राप्त करते रहे उन्हें प्रसन्न करते रहे धनानंद के राज्य में शिक्षक पीड़ित हो रहे हैं और नवीन संप्रदायों का स्वागत हो रहा है क्यों क्यों मगध की सत्ता केवल इन्हीं संप्रदायों के प्रति उदारता दिखा रही है क्यों मगध की वर्तमान सत्ता उनका समर्थन प्राप्त कर रही है जो परंपरावादियों का विरोध कर रहे हैं स्पष्ट है सत्ता उन्हें सुरक्षा दे रही है और वे नंदों के शासन को समर्थन नंद संप्रदायों का अपने हित के लिए शस्त्रों के रूप में उपयोग कर रहे हैं और किसी में साहस नहीं है कि वो नंदों से टकराए एक, एक कर आचार्य जा रहे पर खड़ी किसी की प्रतीक्षा कर रही है और पाटलिपुत्र के आचार्य देख रहे हैं और आचार्य कर भी क्या सकते रोक सकते हो तुम इसे मैं नहीं मानता इसका कोई उत्तर नहीं है यदि इतना ही विश्वास है तो रोक क्यों नहीं लेते आचार्य रुद्रदेव को पाटलिपुत्र का त्याग करने से आचार्य रुद्रदेव विष्णु प्रणव आचार्य रुद्रदेव आइए क्या मैं भीतर आ सकता हूं आइए प्रणाम प्रणाम यदि आज्ञा हो तो बैठिए टलिपुत्र से कब प्रयान करना चाहेंगे संभव आज ही काशी जा रहे हैं हां आपके भावी जीवन के लिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं यदि मैं आपके लिए कुछ और कर सकूं तो स्वयं को सौभाग्यशाली समझूंगा आपका पाटलिपुत्र से प्रयान आपके लिए शुभ व सुखद हो महामंत्री नहीं ले पा रहे हैं पर विवश हूं मैं जानता हूं मैं ये भी स्वीकार करता हूं कि शिक्षक को अपनी परंपराओं और श्रेष्ठ जीवन मूल्यों का निर्वाह किसी भी मूल्य पर करना ही होगा आपने अपना मार्ग तो ढूंढ लिया पर यदि आचार्य पाटलिपुत्र से इसी प्रकार प्रया करते रहे तो मार्गदर्शकों के अभाव में के मार्क की और जाने के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं है जो आपसे मार्गदर्शन की अपेक्षा कर रहा है क्या मगध का वर्तमान केवल शिक्षक है जो मगध के भविष्य के प्रति उत्तरदायी है कब तक आप शिक्षक उसकी गरिमा का वास्ता देव उसका शोषण करते रहेंगे आचार्य महामंत्री का पद स्वीकार करने से पूर्व मैं भी एक शिक्षक रहा हूं और शिक्षक के रूप में आज तक किसी आचार्य को यह प्रश्न पूछने का साहस नहीं कर सका पर आज परिस्थितियां मुझे विवश कर रही हैं इसलिए आपसे पूछने की धृष्टता कर रहा हूं क्या मगध के आचार्यों में मगध में हो रहे परिवर्तनों को आत्मसात करने की प्रवृत्ति नहीं रही क्या मगध के शिक्षकों में अब पीने का सामर्थ नहीं रहा जो उन्हें इस प्रकार प्रयाण करना पड़ रहा अपने शास्त्र में आस्था रखने वाला मैं एक निर्धन शिक्षक क्यों इन परिवर्तनों को स्वीकार कर लू जबकि मैं जानता हूं यदि मेरे पास स्थितियों को बदलने का सामर्थ्य नहीं है तो उनसे बचने का सामर्थ्य तो है क्यों मैं अपनी परंपराओं को छोड़ दूं यदि परंपराओं को छोड़ना ही है तो क्यों विवश हो जीव क्यों दान पर पलू जीने का कोई और मार्ग अपनाऊं जहां शिक्षा और संस्कृति का ह्रास हो रहा हो जहां समृद्धि विलासिता का पोषण कर रही हो जहां सत्ता ही संस्कृति की जड़े उचार्य स्वीकार करता हूँ विकास में असफल रही है पर इसका उत्तर पाटलिपुत्र से प्रयाण तो हो सकता क्यों आप इतने राजभक्त हैं क्या आप भी ये सत्य स्वीकार नहीं करते कि नंदों के शासन में शास्त्र और संस्कृति का विकास नहीं विनाश हो रहा है आप देख नहीं पा रहे हैं कि पाटलिपुत्र नहीं विलासिता की चादर बैठा है सामर्थ्य और सत्ता के बीच मानसलता और मदरा का नंगा नाच हो रहा है शास्त्र सामर्थ्य की ठोकरों में है और शिक्षक असहाय है निर्बल मौन है विवश है हतबल है और आप देख रहे इन परिस्थितियों में मैंने अपना मार्ग ढूंढ लिया है आप भी उतर ढूंढने का प्रयास कीजिए या देखते रहिए आचार्य मैं मगध का महामंत्री हूं पर मेरी अपनी सीमाएं हैं जो हो रहा है उसे मैं देखता जा रहा हूं पर मैं भी आपकी तरह छटपटा कर रह जाने वाला आदमी हूं संभवता अब निर्णय लेने का अवसर आ गया है मैं आपको पाटलिपुत्र का त्याग करने से रोकूंगा नहीं पर इतनी प्रार्थना अवश्य करूंगा कि मगध के हित में अपने निर्णय पर पुनः विचार करें मैं परिस्थितियों से पराजय स्वीकार नहीं करूंगा पर यदि आपने इन परिस्थितियों के आगे हथियार रख दिए तो मेरा पीठ बल अवश्य कम हो जाएगा मुझे आपके सामर्थ्य की आवश्यकता है प्रणाम निर्णय लिया आपने मेरा निर्णय अटल है ये उत्तर मुझे नहीं चाहिए यदि तुमसे किसी ने कुछ पूछा तो क्या यह तुम्हारा उत्तर होगा तुम्हारी अशुभशाला में फिलहाल सब ठीक है लेकिन शीघ्र ही सब ठीक हो जाना चाहिए और आचार्यों को जाने से रोकने के लिए क्या सुझाव दिया सेनापति के अनुसार पुत्र का त्याग करके जाने वाले आचार्यों के परिवार का सर्वस्व छीन दिया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 क्या आश्वासन दू जबकि मैं स्वयं जानता हूं कि आचार्य रुद्रदेव का मार्ग गलत नहीं है महामंत्री के, पर के समक्ष विवश हूं आचार्य मैं स्वीकार करता हूँ की वर्तमान राज्य व्यवस्था शास्त्र व संस्कृति के विकास में असफल रही है पर इसका उत्तर पाटलिपुत्र से प्रयाण तो नहीं हो सकता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 जल्दी तय करो जल्दी करो क्योंकि मैं तुम्हें यहां बहुत समय तक अकेले नहीं रहने दूंगा और यदि मेरे साथ रहने में तुम्हें कोई आपत्ति हो तो वापस तक तकशिला जा सकते हो तुम अगर अपने स्वावलंबी होने पर तुम्हें इतना ही अभिमान है कि दो समय भोजन के लिए आ सकते तुम मेरे यहां तो आगे से मेरे द्वार पर आने की कोई आवश्यकता नहीं है तुम्हें करते रहो सारा जीवन विचार मेरे पास इतना समय नहीं है कि सारा जीवन में तुम्हें समझाता रहूं तुम्हें जो करना है वो करो मैं जा रहा हूं अजय Thank uh you. -huh. ताजी कोई आचार्य विष्णुगुप्त को आपसे मिलने आए हैं भेज दो कैसे हो सकता है असमय कष्ट देने के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं आचार्य पर आपसे मिलना मेरे लिए अनिवार्य था इसलिए मैं कोई बात नहीं विष्णुगुप्त पर मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें पहले कभी देखा हो कहीं मैं तक्षशिला से लौट आया हूँ आचार्य तकला से हाँ कहीं तक से तुम्हारा कोई संबंध तो नहीं है तकशिला स्थान पर मेरी ही बैठा हूँ आचार्य कृपया आप संकोच न करें तो आप पाटलिपुत्र के ही निवासी थे हाँ आचार्य तब तो संभव आपके पिता को जानता हूँ क्या नाम है आपके पिता का आचार्य चणक आचार्य चणको कैसे आना हुआ विष्णु मैंने सुना है आप पाटलिपुत्र से जा रहे हैं ठीक ही सुना है आपको रोकने की बड़ी इच्छा है आचार्य पर किस अधिकार से रोकू आपको बड़ी अपेक्षाओं से पाटलिपुत्र आया था सोचा था कि पाटलिपुत्र के वरिष्ठ आचार्यों की सहायता व मार्गदर्शन से अपना संकल्प पूरा कर लूंगा पता चला आप पाटलिपुत्र से प्रयान कर रहे हैं मैं यहां रहता भी तो तुम्हारे लिए क्या कर सकता था विष्णुगुप्त आप यहाँ रहते तो संभव कार्य सरल हो सकता था आचार्य क्या करने आये हो तुम यहाँ सोचकर तो बहुत कुछ आया था सोचा था कि पाटलिपुत्र जाकर पाटलिपुत्र के वरिष्ठ आचार्यों के मार्गदर्शन में पृथ्वी की प्राप्ति व उसकी रक्षा के लिए पुरातन आचार्यों ने जितने भी अर्थशास्त्र विषय ग्रंथों की रचना की है उसका सार संकलन प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा पर वह संकल्प पूर्ण करना भी कठिन जान पड़ता है तुम्हारा संकल्प पूर्ण हो भी गया तो उससे क्या होगा विष्णुगुप्त एक ग्रंथ की रचना तो हो जाएगी पर उसका पालन करेगा कौन? किसे यहां शास्त्रों की परवाह है जो शास्त्रों का सम्मान करे जहां परंपराओं का कोई मूल्य नहीं वहां तुम पुरातन आचार्यों के विचारों से अवगत कराने के लिए एक ग्रंथ का निर्माण करना चाहते हो क्यों तुम व्यर्थ में श्रम करना चाहते हो चार्य मैं जानता हूं कि अंधकार का साम्राज्य बहुत बड़ा है शास्त्रों सूर्यो का तेज विषे नष्ट करने में असमर्थ होता है फिर भी एक सामान्य सा दीपक अंधेरे से बूझते दम तक छूझता रहता है इसलिए कि वही उसका धर्म है मैं जानता हूं कि पाटलिपुत्र में अब शास्त्रों का अपमान होता है पर शास्त्रों की रक्षा करने का दायित्व किसका है सत्ता सामर्थ्य और वैभव ने परंपराओं के अवेलना की तो क्या आचार्य भी अपने परंपराओं को छोड़ देंगे जिसकी रक्षा करने का दायित्व हमारे स्कंधों पर है नंदों के राज्य में वह भी संभव नहीं है क्षमा करे आचार्य क्या नंदों का राज्य अमर है यदि समस्या का कारण नंद है तो क्या नंदों के पश्चात की समस्या और रहेगी और यदि चुनौती परिस्थिति जन परिवर्तनों ने दी है तो क्या उसका उत्तर पाटलिपुत्र से प्रयाण हो सकता है संभव है कि उन्हें आपके शास्त्रों में आस्था ना हो इससे आपकी अपने शास्त्रों के प्रति आस्था विचलित क्यों हो रही है यदि प्रमाणित करना चाहते हैं आप अपने ही शास्त्रों की श्रेष्ठता तो आपको अपने शास्त्रों के अनुसार जीकर दिखाना होगा समय के आघात का उत्तर समय के द्वारा ही दिया जा सकता है आचार्य फिर आप इतने हताश क्यों है क्या तुम मुझे समझाने का प्रयत्न कर रहे हो मैं तो आपके पास मार्गदर्शन की अपेक्षा से आया हूँ आचार्य और अपने स्वार्थ के लिए आपको रोकने का प्रयत्न कर रहा हूं। आचार्य कहेंगे तो मैं चला जाऊंगा पर इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि भाई यदि बल से हो तो निर्बल अपने शास्त्रों की रक्षा नहीं कर पाएगा और इसके लिए प्रयाण की नहीं पराक्रम की आवश्यकता है और चुनौती समय ने यदि हो तो शास्त्रों ने ही कहा कि शास्त्र कभी कालबा नहीं होता दोनों ही स्थितियों में परीक्षा हमारी है आचार्य हमें शास्त्रों को आधार देना है तो फिर स्थितियों से पलायन कैसा क्षमा करें आचार्य पर अपने विश्वास को दृढ़ करने की भावना से कह रहा हूं कि शिक्षक किसी भी युग में रणभूमि से भागा नहीं है फिर पाटलिपुत्र से प्रयाण कैसा और शास्त्रों की विजय शिक्षक के पाटलिपुत्र से प्रयाण करने में नहीं है आचार्य शिक्षक का गौरव तो तब बढ़ेगा जब वह एकत्र के नीचे संगठित होगा और विजयी होगा वह एक बार संघटित हो फिर वही राम परशुराम होगा अब मुझे आज्ञा दीजिए आचार्य कौन था चाणक्य क्यों आया था यहां यही समझने का प्रयास कर रहा चतुरा चलो खड़े हो हो जाओ, चलो आ, अब बताओ कौन हो तुम तात मैं अनो मिष्णुगुप्त विष्णु तात झट मत बोलो मैं सच कह रहा हूं तात मैं आपका विष्णु यहां क्या कर रहे हो तात ये हमारा घर है कब से यह घर तुम्हारा हो गया बोलते क्यों नहीं? तात, मैं विष्णु हूं वर्षों पहले यहां से चला गया था मैं विष्णु हूं तात तुम कहते हो और मैं मान लू कैसे विश्वास दिलाऊं आपको कि मैं आपके चणक का पुत्र विष्णुगुप्त हूँ हाथ उपर सुना नहीं तुमने आपको मुझसे क्या भय तात अपने स्थान से हिलो मत आप अपने विष्णुगुप्त को मारेंगे तुम विष्णु नहीं हो सकते क्यों? क्यों मैं कुप्त नहीं हो सकता क्योंकि विष्णु इतना निष्ठुर नहीं हो सकता कि वो जीवित हो और वर्षों तक अपने घर न लौटे वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे पूरे हो रहे अपने तातशात से मिलने आए मैं आया था ता दो बार आया था पर डर था कि कहीं अपने ताथ से मिला तो उनके भीतर ही भीतर बह रहे को कोई न चुले। बाते बना लेते तुम कैसे जानते हो कि मेरे भीतर गंधक का प्रवाह बह रहा है भगत का महामंत्री आज तक जीवित है क्या या इसका प्रमाण नहीं है आचार्य चणक अगर आज तक उद्धवस्त नहीं हुआ क्या या इसका प्रमाण नहीं है आचार्य चणक के घर में प्रकाश देख सूचना पा आचार्य चणक के घर दौड़ आया महामंत्री शक्टार अपने मित्र के पुत्र को सहजता से पहचानने से इंकार करता है क्या है इसका प्रमाण नहीं है होता जिसने अपने निर्दोष पुत्रों को पाटलिपुत्र की वीतियों में घसीटे जाते देखा जिसकी मित्रता के कारण आचार्य चणक कारावास हुआ अपमान व प्रताड़ना के अनेकों खुट जो आज तक एक अज्ञात की प्रतीक्षा कर रहा है क्या यह इसका प्रमाण नहीं है की वर्षों पहले आपके भीतर उमड़ा ज्वालामुखी आज तक पटा नहीं है तात। अपने अतीत की स्मृतियों को भूल जाऊंगा पाटलिपुत्र से दूर रह पाऊंगा उन यात्रा में स्मृतियों से मुक्त हो पाऊंगा जो बार बार मेरे मानस पटल पर उमड़ने लगती है पर मैं गलत सिद्ध अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरी मुक्ति का मार्ग पाटली पुत्र की ओर ही जाता है इसलिए देर ही सही, अपने घर दात। अब मुखी से डर नहीं लगता अनुभवों ने इतना चणक के पुत्र को गौरव के साथ जीना है तो उसे आग के साथ खेलना ही होगा इतना साहस है और सामर्थ आपकी कृपा रही तो वह भी प्राप्त हो जाएगा विश्वास नहीं होता की तुम वही विष्णु मैं वही हूं आर्य मैं वही हूं बस भीतर जो कुछ शुभ है शुचि है शिव है उसकी रक्षा के लिए ऊपर ऊपर से निशुरता का कवच ओढ़ रखा है वरना मैं वही हूं आर्य मैं वही हूं बड़े प्रतीक आज जितना रोना है रोने क्योंकि आज के बाद मैं तुझे रोते नहीं देखना चाहता क्या सोच रहे हो विष्णु के बारे में क्या सोच रहे हो विष्णु के बारे में विष्णु के भूतकाल के बारे में उसके वर्तमान के बारे में उसके भविष्य के बारे में तो इसमें इतना चिंतित होने का क्या कारण है क्या मैं तुम्हें चिंतित दिखाई दे रहा हूं मैं आपकी नहीं हुआ मुझे सोचने दो मैत्री मुझे सोचने दो उससे भी मुझे सुख मिल पाए मेरे दोनों बंधु कैसे हैं बात कर रहे हो आपके चिरंजीव दोनों ने अपने अपनी अपनी उन्नति का मार्ग ढूंढ लिया है विष्णु हाँ एक प्रश्न का उत्तर सही सही चाहता हूं पूछिए तुम्हारी शिखा क्यों खुलिए समय आने पर उत्तर दे दूंगा आर्य विष्णु सौभाग्य से मैं भी राजनीतिज्ञ रह चुका हूं इसलिए एक दूसरे राजनीतिज्ञ के मौन रहने का समझ सकता हूं पर इतना अवश्य कहूंगा कि संभवता मैं तुम्हारे निश्चय को पूर्ण करने में सहाय हो सकू पर संभवता मैं अब और अधिक न जी पाऊ जो कुछ करना है जल्दी करो तुम्हारी शिखा को बंधन में देख मुझे हर्ष होगा और एक बात तुम्हारे कंधों पर लहरा रही इस शिखा को अगर गंधक के स्त्रोत की आवश्यकता हो तो मगध का भूतपूर्व महामंत्री तुम्हारे लिए उसे प्रस्तुत करने में सक्षम मगध के भूतपूर्व महामंत्री के घर का मार्ग तुम कोई भी दिखा देगा परिषद की ओर से सूचित किया जाता है कि आज मध्यान्ह के पश्चात परिषद की सभा आयोजित की गई है अतः आचार्य गण एवं इच्छुक शास्त्र उपस्थित हो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 परिषद की ओर से सूचित किया जाता है कि आज मध्यान्ह के पश्चात परिषद की सभा आयोजित की गई है अतः आचार्य गण एवं इच्छुक उपस्थित हो क्या आप जानते हैं? आप क्या कह रहे हैं हाँ मैं जानता हूं क्या आप जानते हैं कि इतनी भूमि एक साथ सहस्त्रों व्यक्तियों को आवाज दे सकती हाँ मैं जानता हूं क्या इतनी विशाल भूमि के मूल्य का आपको अनुमान है क्या मूल्य है इसका पहले सौदंड के लिए पचास सहस्त्र कार्पण तो दिखाओ फिर इस भूमि को क्रय करने की बात करना मैं बोझ साथ लिए नहीं घूमता तो मैं मान लू कि पांच शतक कारषार्पण प्रतिदंड के अनुपात से आप मुझे यह भूमि बेच रहे हैं मुझे यह मूल्य स्वीकार मैं यह भूमिक्रय कर रहा हूं दिवस के अंतिम प्रहार में फेराऊंगा तब तक आप भूमि विक्रय की अन औपचारिकता पूर्ण कर ले अरे सुनो तो अब क्या है मुझे इस बारे में निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है आप यहां ठहरिए मैं भी आता हूं इतनी भूमि क्यों खरीदना चाहते हैं क्योंकि मुझे इतनी भूमि की आवश्यकता है क्या मैं जान सकता हूं कि इतनी भूमि का आप क्या करेंगे सदुपयोग इतना आश्वासन अवश्य दे सकता हूं कि मैं इस भूमि का सदुपयोग ही करूंगा क्या आप कारण बताना नहीं चाहते मैं आपको उत्तर दे चुका हूं फिर भी आप इतने ही उत्सुक हैं तो इतना और कह देता हूं कि यह भूमि मेरे धेय प्राप्ति का साधन हो सकती है पर मार्ग में बाध आई तो साधन बदल भी सकता हूं पर हर अवस्था में उसका सदुपयोग ही होगा इसलिए इतना ही कह सकता हूं कि मैं उस भूमि का सदुपयोग ही करूंगा क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं लिख लीजिए नाम है विष्णुगोप पिता का नाम आचार्य चरण निवास पाटलिपुत्र व्यवसाय अध्यापन शाखा राजनीति छानबीन करने के पश्चात मुझे सूचना दी जाएगी या मुझे स्वयं आना पड़ेगा निर्णय होते ही आपको सूचना दे दी जाएगी प्रणाम कहां थे अब तक मैं तुमसे पूछ रहा हूं क्यों अब मौन व्रत ले लिया है क्या अच्छा यहां आकर लिया या पहले से ही था ये व्रत भोजन के समय ही मौन रखते हो या और भी स्थितियों में मौन रखते हो स्थितियां संकटकालीन ही होती होंगी जब तुम उत्तर नहीं देना चाहते होगे? देखो विष्णु तुम जो करना चाहते हो करो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा पर भोजन के समय मैं तुम्हें यहां समय पर देखना चाहता हूं कुछ लेंगे मानी बाबा रहने नहीं तो ये तुम्हारा काम नहीं बाबा जानते हो आज मध्यान्ह के पश्चात परिषद की बैठक है तुम आओगे देखता हूँ ये मौन कब तक रहता है तुम्हारा जा रहे हूं। क्यों यहां तुम्हें रहने में क्या आपत्ति है सच प्रभु जाओ क्या बात है महामंत्री पता नहीं पाटलिपुत्र में क्या हो रहा है मंत्री समस्या से निपटने का प्रयत्न करता हूं तो दूसरे कहीं से कोई समस्या आकर खड़ी हो जाती है आचार्यों की समस्या से निपट नहीं पाया कि यहां परिषद का आयोजन हो रहा है आचार्य रुद्रदेव को रोक नहीं पाया कि यहां कहीं से एक शिक्षक आकर उत्पात करने को खड़ा हो पता नहीं वो क्या चाहता है कौन है वो शिक्षक का पता नहीं कौन है वो पाटलिपुत्र में इतनी भूमि क्रय करना चाहता है जिसका मूल्य चुकाना किसी शिक्षक के लिए संभव नहीं है और उसका मूल्य देने को भी तत्पर है पता नहीं वो इतनी भूमि क्यों क्रय करना चाहता है समाहर्ता बता रहे थे कि उसका सारा व्यवहार रहस्यपूर्ण है उसके व्यवहार से शंकित होकर समाहर्ता ने मुझे सूचित किया अब यह उत्तरदायित्व में तुम्हें, तुम्हें सौंप रहा हूं मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन है और क्या चाहता है अब मुझे आज्ञा दीजिए महामंत्री जाओ पर ध्यान रहे मैं कोई विवाद नहीं चाहता प्रणाम महामंत्री स्वागत है क्या आपके का नाम विष्णुगुप्त है हाँ आपको मंत्रीगण ने मिलने के लिए बुलाया है मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था चलिए गया था अजय मुझे लगता है विष्णु के साथ सब कुछ ठीक ठाक नहीं है मैं भी यही सोच रहा हूं पर पर उसके मन की बात को जानना बहुत कठिन है कार्तिके मैं जानता हूं कि वो चुप रहेगा पर पर हमसे झूठ नहीं बोलेगा कार्तिके मैं नहीं चाहता कि वो यहां से वापस तक्षशिला जाए वहा कौन है उसका यहाँ जैसे भी रहेगा हमारे सामने रहेगा हमें बस उसे संभालना है आने दो आज उसे आचार्यों को परेशान के परिषद की, की बैठक में चल रहे हो ना हाँ पता नहीं इस घर को क्या हो रहा है क्या हो रहा है नाश हो रहा है इन वातावन चक्कर लिखाओं को देखो वर्षों से यही देख रहा हूं जैसे घर में दूसरी कोई चकल लिखा है ही नहीं इन इन प्रतिमाओं को देखो क्या हाल बना रखा है इनका ऐसे लग रही है जैसे वर्षों से इन्हें भूमि में गाड़ कर रखा गया हो इन, इन इन घर की दीवारों को देखो इन आसनों को देखो एक एक वस्तुओं को देखो क्या हाल बना रखा है इनका आज आपको हो क्या रहा है कल तक तो आप एक एक वस्तु की प्रशंसा कर रहे थे एक एक वस्तु आपको नई दिखाई पड़ रही थी और आज एक ही दिन में यही वस्तु आपको पुरानी दिखाई पड़ने लगी मुझसे विवाद मत करो आप इतने अथिर क्यों हो रहे हैं अगर मैं तुम्हें ऐसा अच्छा नहीं लगता तो भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो देव वे दे आ रहे हैं विष्णु श्रीयक तुम्हारे बचपन का मित्र तुम्हारे स्थल का अग्रज विष्णु महामंत्री शक्तर का पुत्र श्रीयक प्रणाम मंत्री मैं श्रीयक हूँ विष्णु समय के साथ सब कुछ बदल जाता है अब मैं आचार्य विष्णु को प्राप्त मंत्रीवर श्रीयक आपने मुझे बुलाया मतलब भीतर आई आचार्य मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो चाणक के ही पुत्र है ना हाँ कैसे है आप यही पूछने के लिए आपने मुझे बुलाया है? मैं आप वही पूछ रहा हूं जिसका संबंध मगध के एक मंत्री को होना चाहिए ठीक हूं अब तक कहा थे आप तक्षशिला वहाँ पाटलिपुत्र आने से पूर्व क्या करते थे विद्यापीठ में शिक्षक था राजनीति के ही शिक्षक होंगे हाँ कब आए पाटलिपुत्र कल अब क्यों आए हो पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र मेरी मातृभूमि है अच्छा बड़े लंबे अंतराल के पश्चात मातृभूमि की याद आई आचार्य क्या मैं जान सकता हूँ कि यहां आकर आप किस किस से मिले जिनसे मिलना मेरे लिए अनिवार्य था यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है आचार्य मैं आपको इतना बताना ही आवश्यक समझता हूँ अब क्या करना चाहते हैं आप पाटलिपुत्र में राजनीति का पाठ पढ़ाना चाहता हूँ किसे पढ़ाना चाहते हैं जिन्हें पढ़ाना मैं आवश्यक समझता और इस विषय में मैं आपको इससे अधिक बताना अनिवार्य नहीं समझता आचार्य क्या आप जानते हैं मेरे प्रश्नों का संतोष जनक उत्तर न देने का आपको क्या दंड मिल सकता है खराग मंत्र और कुछ और नहीं पूछना चाहेंगे आप मुझे सूचना मिली है की आप पाटलिपुत्र में बहुत बड़ा भूखंड क्रय करना चाहते हैं ठीक सूचना मिली है आपको क्या मैं जान सकता हूँ की इतना बड़ा भूखंड आप क्यों क्रय करना चाहते हैं जिसे खरीदना एक शिक्षक के सामर्थ्य के बाहर है यह आपसे किसने कह दिया कि इतना बड़ा भूखंड क्रय करना एक शिक्षक के सामर्थ्य को दे चुका वह भूखंड आपको नहीं मिलेगा यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई मंत्री व मुझे तो विश्वास था की आप मेरे कार्य में सहायक होंगे ही जाऊँ मैं जाऊँ मंत्री व जाओ प्रणाम प्रणाम पाटलिपुत्र लौटने के पश्चात आचार्य विष्णुगुप्त ने अपना अभियान प्रारंभ कर दिया था और दूसरी ओर मगध के महामंत्री वरुचि ने सेना में व्याप्त अनियमितताओं के विरुद्ध जाँच प्रारम्भ कर दी थी अरे क्या मुझे आपके पद आरोप आने के तीन वर्ष पूर्व और तीन वर्ष पश्चात का आयुधागार के कार्य व्यापार का संपूर्ण विवरण मिल सकता है तो मुझे आज संध्या तक सम्पूर्ण विवरण भेज दीजिए महामंत्री वरुचि द्वारा किए जा रहे प्रयासों के कारण मगध के सेनापति भद्रशाल अश्वाध्यक्ष व अन्य सेना ऐसी से सम्बन्धित विभागों के अधिकारी चिंतित व्यग्र थे उपाय पाटलिपुत्र में व्याप्त राजनैतिक कुचक्रो से दूर आचार्य विष्णु गुप्त पाटलिपुत्र मगध सम्राट धनान आचार्यों की समस्या ऐसी अनभिज्ञ नहीं थे पर वे शीघ्रता से हल ढूंढने का भी कोई प्रयास नहीं कर रहे थे महामात्या आज मंत्रणा में उपस्थित होना मेरे लिए संभव नहीं होगा वर्षों से विष्णु गुप्त की प्रतीक्षा कर रहे मगध के भूतपूर्व महामंत्री शक्टार वह आचार्य विष्णु गुप्त का पुनर्मिल चतुराई नहीं चलो दीवार से शक्कर खड़े हो जाओ भूतपूर्व महामंत्री ने आचार्य विष्णुगुप्त को उनके अभियान में साथ देने का स्पष्ट संकेत भी दिया और आचार्य विष्णुगुप्त ने अपने धेय की प्राप्ति के लिए समाहर्ता के कार्यालय को अपना लक्ष्य बनाया पर आप इतनी भूमि क्यों खरीदना चाहते हैं तो कि मुझे इतनी क्या, है? क्या मैं जान सकता हूँ समाहर्ता आचार्य विष्णुगुप्त के रहस्यपूर्ण व्यवहार आरोप आश्चर्यचकित थे एक और आचार्य विष्णुगुप्त पाटलिपुत्र की स्थितियों का अध्ययन कर रहे थे और दूसरी ओर आचार्य विष्णुगुप्त के मित्र आचार्य अजय चार्य विष्णुगुप्त के व्यवहार का सूक्ष्मतापूर्वक निरीक्षण कर रहे थे कुटिलों से कुटिलतापूर्वक व्यवहार करने का प्रण कर अपना मार्ग साधने वाला विष्णुगुप्त अजय के समक्ष मौन था क्यों अब मौन ले लिया है क्या पर पाटलिपुत्र में संकट की ध्वनिया प्रतिध्वनित हो रही थी पुत्र के आचार्यों को और निष्ठा के साथ अपने धर्म का निर्वाह करना होगा और यह प्रमाणित करना होगा कि हमारे शास्त्र में अब भी है सामर्थ्य वो हमें समय की धारा के विपरीत भी अपनी परंपराओं का निर्वाह करने की शक्ति देगा आचार्य पूरी निष्ठा के साथ अपने छात्रों में अपने शास्त्रों के प्रति विश्वास जगाए क्योंकि यही शास्त्र उनके मार्गदर्शक है उनके रक्षक हैं हमें अपने शास्त्रों की रक्षा करनी है और हमारे यही शास्त्र हमारी रक्षा करेंगे और इसी विश्वास के साथ हमें पाटलिपुत्र में रहना है और मेरा ऐसा मानना है कि हमारी आस्था की विजय हमारे विश्वास की विजय हमारे शास्त्रों की विजय दूसरों की आस्था दूसरों के विश्वास और दूसरों के शास्त्रों की आलोचना अथवा उनके मतों के खंडन से नहीं होगी वरण अपनी आस्था अपने विश्वास और अपने शास्त्रों द्वारा दिखाए गए मार्ग के अनुसार जीवित रहकर दिखाने से होगी ही वह होगा जो बदली हुई परिस्थितियों में भी अपने श्रेष्ठ जीवन मूल्यों की उपासना कर दिखाएगा और मेरा विश्वास है कि पाटलिपुत्र के आचार्य सत्य की उपासना में समर्थ हैं इसलिए अब अपने शास्त्रों का पालन करने में समर्थ कोई भी आचार्य पाटलिपुत्र का त्याग न करे और जो जाने का प्रयास करें उन्हें रोके क्योंकि समय आने पर वामन को भी विराट रूप दिखाना पड़ता है समय आने पर शिक्षक को भी अपना विराट रूप दिखाना पड़ सकता है राम को परशुराम बनना पड़ सकता है इसलिए शिक्षक को संगठित होना पड़ेगा एक दूसरे को साहस देना होगा अभाव सामर्थ्य का नहीं है अभाव साहस का है और जब वो संगठित होगा तो साहस स्वयं आएगा इसलिए जो आचार्य पाटलिपुत्र का त्याग कर चुके हैं उन्हें हमें पाटलिपुत्र वापस बुलाने का भी प्रयत्न करना है पाटलिपुत्र का हमें विद्या का धाम बनाना है और यह तभी संभव है जब पाटलिपुत्र का आचार्य वर्ग विपरीत परिस्थितियों में भी साहस करे विद्या का विकास करे जब विद्या की पताका पाटलिपुत्र में फहराएगी तभी पाटलिपुत्र में आचार्यों की विजय होगी इसलिए अब स्थितियों इस से पलायन बंद आचार्यों का पाटलिपुत्र से प्रयाण बंद यदि सभा में किसी को इस संदर्भ में कुछ कहना है वह सभा विसर्जन से पहले कह सकता है इसके साथ ही मैं सभा विसर्जन की घोषणा करता हूं उठी आभार आचार्य मैं सदैव आपका आभारी करूंगा उसकी आवश्यकता नहीं प्रणाम आर्य प्रणाम महापंत कैसे हैं आर तुमने भी सुना ही होगा अब हमें थोड़ा और साहस करना है और जीवित रहना है वही तुम्हारे लिए भी सत्य है महापंत्री चलो मुझे मुझे और तु अब साथ देना होगा थोड़ा थोड़ा साथ देना होगा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 चार्यों का पाटलिपुत्र से प्रयाण बंद आर्य सुनिए आर्य यहाँ ऊपर हमारा ऊपर देख दिया न gendo what करें पर मैंने कह दिया ना कुछ समय तक मुझे टोका ना जाए पर आप से मिलने के लिए मैं इस समय किसी से नहीं मिलना चाहता पर आप ही ने आदेश दिया था कि तुम जाते हो या कृपाल कौन आया है आचार्य रुद्रदेव हैं कि आप मैं नहीं जा रहा हूं। हाँ आचार्य आचार्य क्षमा आचार्य आप मुझे पीड़ा पहुंचा रहे हैं मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं फिर आप मेरे अपराधी भी तो नहीं है मुझे ऐसा लगा कि मुझे आचार्य बरोचि के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था इसलिए मैं मैं जानता हूं आचार्य महामंत्री के रूप में मगध में शिक्षा व संस्कृति के विकास में मैं सफल रहा हूं आज भी प्रयत्न कर रहा हूं पर सफलता हाथ नहीं लग रही संभव है इस पद पर रहकर मैं कुछ न कर पाऊ एक बार महामंत्री के पद का बोझ आचार्य पद से हटा लू फिर स्वयं को शिक्षा के विकास के लिए समर्पित कर दूंगा कुछ समय इस पद पर और हूं फिर मैं आपके साथ हूं आचार्य पुत्र के आचार्य वर्ग को आपसे यही अपेक्षा है बस एक बार आप राजकीय उत्तरदायित्व से मुक्त हो हमें और कई उत्तरदायित्व आपके हाथों सौंपते मुझे आज्ञा दे आचार्य परिस्थितियों के समक्ष मैं विवश हूं पर यदि मगध के उत्कर्ष के लिए आपको मेरी किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो कहने में संकोच मत कीजिएगा यदि आवश्यकता हुई तो अवश्य हो पूछो स्वामी पूछो मैं देख रही हूं कि जब से आरे विष्णु गुप्ता आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं उन्हें थोड़ी देर हो जाता तो आप बेहल होते हैं अकले रहते हैं तो कक्ष में चक्कर लगाते रहते हैं ठीक से सो नहीं पा रहे हैं पड़ा नहीं पा रहे हैं किसी कार्य में चिताग्र नहीं कर पा रहे हैं यदि मेरा अनुमान सही है तो मैं आपकी आंखों में भय की परछाई देख रही हूं पहले तो ऐसा नहीं स्वामि विष्णु समीपे आसे स्वीक है स्वामी? मैं, सामने नहीं था, मैं अपने मन को अब मनो मन नही पा हा पूे बिना पीडा सम्यक् संभव स्वामी तुम उसे नहीं जानती वो जब तक नहीं चाहेगा नहीं बताएगा यदि तुम उसके मौन के भीतर का आरतनाद सुन पाती तो तुम भी उसके मौन को तोड़ने का साहस नहीं करती उसके मन के भीतर की जो व्यथा है वो जब अपनी सीमाएं तोड़ेगी तो ये बाढ़ पता नहीं क्या क्या बहाकर ले जाएगी अपने साथ इसलिए मैं भी उसके इस मौन को तोड़ने का साहस नहीं कर पा रहा हूं वर्षों पहले पाटलीपुत्र में सत्य के स्वर को मौन कर दिया गया था और इस मौन पाटलिपुत्र में विष्णु भी मौन रहा उसने किसी के आगे हाथ नहीं जोड़े किसी के सामने गिर नहीं वो महासमय चल बसी तो उसका भी शोक नहीं मनाया विष्णु ने मौन रहा और एक दिन चुपचाप चुपचाप पाटलिपुत्र से चला गया और फिर वर्षों बाद एक बार वापस लौट कर आया तो मौन लेकर आया और मौन लेकर गया अब इतने लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से वापस आया है तो मौन यवनों के बारे में जब जब पूछता था तो बात करते करते अचानक मौन हो जाता था बस इतना समझ पाया कि यवन आए और गए इससे अधिक कुछ जानने का प्रयत्न किया तो मौन बंधन मुक्त शिखा के बारे में पूछा तो मौन पर आप इस मौन से इतना भयभीत क्यों है स्वामी इसलिए कि ये मौन बहुत भयानक है मैत्री मुझे अच्छी तरह से याद है कि वर्षो पहले एक ब्रह्मचारी का अपमान करने पर इसी विष्णु ने नंद कुमारों के माथे पर थूल डाली थी और अब जब वो वापस आया है तो मुझे डर है कि कहीं नंदों को धूल में न मिला दे। हा महत्री जिसे तुम आज इतना चुपचाप बैठे देखती हो जब वो अपना मौन तोड़ेगा तो वो जो कुछ भी कहेगा वो बहुत भयंकर होगा बहुत करुणाजनक मैत्री मैं इसे एक माँ की मृत्यु पर आश्वासन नहीं दे पाया था और वहां ये कई माओ को रोते तड़पते दम तोड़ते कई को और सा काने स् अकल्यु का शोकर आया है पूछो इससे कि पू वाहि प्रदेश मे मे गयेण जल अर्पित हैका भिता वर्षों पहले विष्णुगुप्त बहुत छोटा था इसलिए पाटलिपुत्र से चला गया पर अब वो पाटलिपुत्र में इस्थे होने आया है पर इससे क्या अंतर पड़ता है आचार्य चणक धननंद को नहीं सह पाए थे क्या चाणक्य नंदों के साथ यहाँ रह पाएगा मैत्रीय ऐसा बहुत कुछ है जो मैं देख चुका हूँ और ऐसा भी बहुत कुछ है जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ पर एक दिन में पाटली पुत्र में हुए परिवर्तन को मैं अवश्य देख पा रहा हूं चाहो तो विष्णु से पूछ लो कि किसने आचार्य रुद्रदेव को प्रयाण करने से रोका और किसकी आहट आर्यटार को एक बार फिर से परिषद भवन तक ले आई और किस लिए आज क्षमा करे आचार्य आचार्य विष्णुगुप्त गए एक बार पूछे तो सही की क्यों तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा पहले मुझे मेरा मार्ग ढूंढ लेने दो लाओ हुआ बात मुझे दो श्री यहां आया होगा तुम्हें कोई भय लग रहा है मैत्री मैत्री मैं शरीफ को उसके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा तुम निश्चिंत रहो और कुछ पूछ है तुम्हें का साहस कर रहे हो सत्ता से नहीं लड़ सकता और कल जब तुम महामंत्री अपनी आंखों से, हो से भ्रष्टाचार होते देखता रहा हूं भ्रष्टाचार से कम धनन से ज्यादा लड़ रहे तुम्हारी लड़ाई व्यक्तिगत होती जा रही तुम धनन को चुनौती देने जा रहे हो पर सारे बागत तो घरों में चुप बैठे हैं इस लड़ाई में सिर्फ मैं मरने से नहीं ड़ता। तो लो, लड़ता कर लो मिलिंद, हमें हमारे भविष्य की चिंता है पिताजी मगध के भविष्य में ही तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है, बेटे। मगत का हैविष्य लिखने का अधिकार तुम्हारा है मगध के हित में ही तुम्हारा हित आप पूरे मंत्री परिषद अकेले नहीं लड़ पाएंगे पिताजी लड़ना किससे बेटे वे भी तो अपने मुझे उनसे नहीं उनके अहंकार से लड़ना है उनके अज्ञान से लड़ना है सिर्फ तलवार की भाषा समझी जाती है आपकी कोई नहीं सुनेगा सत्यनिर्णायकर मगधी भूमि पगधि मरेगास्थित गीरता समजने कयास ने है तुम। तुम हो, जाओ। की पर पिता तुम अपने पिता का कर सकते हो, पर तुम मैं अपनी मां का नहीं कर सकता। त्यागते म्याग नी करो विष्णु विष्णु तु इत निष्ठुर के होया विष्णु चित्र मुझे तुझसे और तुझे मुझसे बहुत कुछ कहना है से मुक्ति के पश्चात पिता ने राजनीति से संन्यास ले लिया था सम्राट ने स्वयं बहुत आग्रह किया पर वे अपने परस से टस से मस नहीं हुए थे कुछ दिनों बाद सब कुछ शांत हो गया था और हम अपने पुराने निवास पर चले गए जीविका के लिए पिता ने पढ़ाना आरंभ किया प्रारंभ में लोग हिचकी जाए पर धीरे धीरे छात्र भी सुलभ होते गए जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे पिता का मान भी बढ़ता गया धीरे धीरे उन्होंने लोगों से मिलना भी बंद कर दिया था जीवन में उन्हें किसी की प्रतीक्षा थी तो वह तुम्हारे ही थी विष्णु हर परिस्थिति में उन्होंने तुम्हारे लौटने की आशा को जीवित रखा था और वही आशा उन्हें कभी कभार यहां तक ले आती वरना, वरना उन्होंने अपने आप को अपने घर में लगभग बंद ही कर रखा था जीवन के प्रति उनकी आस्था ही समाप्त हो चुकी थी लौटने की आशा ने उन्हें जीवित रखा था विष्णु उन्हें पाटलिपुत्र में रोक रखा था विष्णु विष्णु तुम्हारी प्रतीक्षा में मैंने उन्हें पल पल मरते देखा है पर तुम कभी उनके कुशल क्षेम पूछने नहीं आए तक पिंजरे में बंद पक्षी के भांति में मुक्ति के लिए पढ़ाते रहे तुम्हारी मरने से रोक रही थी विष्णु और अपने, अपने असहाय और विवश पति के सुख दुखों में बराबर की हिस्सेदार उनके जीने का साहस बढ़ाने वाली हमारी माँ पिता के कारावास के आठ वर्ष पश्चात ही चलो सिहासिनी के विवाह पश्चात पिता मानो जड़ से हो गए थे उनके जीवन में कोई रस ही नहीं रह गया था एक एक कर सभी उनके जीवन से चले जा रहे थे वक्रनास के भ्रातृश पुत्र अमत्य कात्याय ने उन्हें राजनीति में सक्रिय करने का पुनः प्रयत्न किया पर वे भी उनका निश्चय बदल न सके अमात्य ने बार बार प्रयत्न करने पर मगध की राजनीति में मेरे प्रवेश का निर्णय उन्होंने मुझ पर छोड़ दिया था ना चाहते हुए भी परिस्थितियों को देख भगत की शासन व्यवस्था में प्रवेश किया पिता ने विरोध नहीं किया पर मैं जानता था मैं जानता था वह मेरे निर्णय से प्रसन्न नहीं थे उस समय के साथ भगत के भूतपूर्व महामंत्री के साथ मग के मन्त्री काना संभव से तो स्थानेन अपने मंत्री पुत्र को बहुत पहले ही निकाल फेंका था हर एक दिन बार बार प्रयत्न करने पर भी पिता अपने मंत्री पुत्र के घर कभी नहीं आए न पहले कभी न आज तक स्थूल कहां है ला गया विष्णु वर्षों पहले वो सन्यासी हो गया सुहासिनी के विवाह पश्चात जैन धर्म स्वीकार कर वो हम सब को छोड़ पाटलिपुत्र छोड़ चल दिया बहुत अकेले है विष्णु अब तुम्हें उन्हें संभालो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं मुझे महामंत्री को उत्तर देना है शीयक जो मैं समझ पा रहा हूं उससे मुझे लग रहा है कि वो मित्र से मित्रता पूर्ण व्यवहार करेगा पर मगध के मंत्री से वो मित्रता का निर्वाह नहीं करेगा अजय अच्छे मैं उसकी सहायता करना चाहता हूँ तो तुम्हारे पास एक ही मार्ग है उससे तब तक पूछते रहो जब तक की वो तुम्हें उत्तर नहीं दे देता पर मैं महामंत्री को क्या उत्तर दूंगा क्या वो जानता है कि महामंत्री उस भूमि के संदर्भ में जानना चाहते हैं नहीं उसे सत्य बताओ संभवता वो तुम्हें उत्तर दे दे मैं प्रयास करता हूं पर तुम भी प्रयास करते रहना मैं चलता हूं चलो जाते मैं मगत को व्यवस्थित कर जाना चाहता हूं बलगुप्त हो सकता है अपने प्रयास में असफल रहूंगा जाने से पहले योग्य व्यक्तियों को उनके स्थानों पर पहुंचाना चाहता हूं संभव है इस प्रयास में मुझे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा पर कठिनाइयों से डरकर सत्य का सामना न कर सकूं तो यह कायरता होगी आचार्यों की समस्याओं को लेकर चिंतित था समस्याओं का उत्तर तो नहीं मिला पर परिषद के निर्णय से राहत अवश्य मिली है अब उच्च स्थानों पर आसीन अयोग के व्यक्तियों को उनके स्थानों से भ्रष्ट कर सकू तो मगध के विकास में गति आए सचमुच मुझे पसन्नता है कि मगध के पास तुम जैसे सैनिक है जो अपने कर्तव्यों के प्रति सजग है सतर्क हैं, सत्यनिष्ठ हैं. पर एक बात अपने अनुभव से कहता हूं से जहां अपराधी वर्ग संगठित हो वहां सत्यनिष्ठ व्यक्तियों के संगठन को अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन करना होगा क्योंकि अपराधी सत्य से नहीं सामर्थ्य से ही डरेगा तुम अभी तरुण हो समर्पित हो इसलिए सत्यनिष्ठ व्यक्तियों को एकत्रित करते हो तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है इसलिए साथी सही ढूंढो सत्य तो तुम्हारे साथ है ही और अपने मार्ग पर अटल दो सेनापति को मैं उत्तर दे दू मुझे तुम पर गर्व है सेनापति आपने मुझे बुलाया मंत्री वर। कहां घूमते रहते हो बैठिए आचार्य कहिए मंत्रीवर मुझे महामंत्री को शीघ्र ही सूचित करना है कि आप इतनी विशाल भूमि क्यों क्रय करना चाहते हैं इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे तो बताए ताकि मैं महामंत्री को बता सकू तो आप महामंत्री को बता दीजिए कि मैं पाटलिपुत्र में तक्षशिला के समान की स्थापना करना चाहता हूं जिसके प्रांगण में विद्या अपने समस्त रूपों में प्रकट होगी जहां ज्ञान की सत्ता सर्वोपरि होगी जहां सत्य शास्त्र एवं शक्ति की उपासना होगी मैं ऐसे गुरुकुल की नींव डालना चाहता हूँ पर इसके लिए आवश्यक धन कहा से आएगा आचार्य पाटलिपुत्र में मेरे बहुत से सामर्थ्यशाली मित्र हैं मुझे उन पर विश्वास है और वे मेरे कार्य में सहायक होंगे ही तो क्या मैं यहां मान लू कि वह भूमि मुझे मिल जाएगी अब मुझे आज्ञा दीजिए मंत्रीवर सुनिए आचार्य कही मंत्रीवर कुछ नहीं जाओ मैं समझ गया हूं कि मुझे ही तुम्हारे यहां बार बार आना होगा प्रणाम प्रणाम प्रभु आपने मुझे बुला लिया अपने कार्यालय में गया तो पता चला की आप आए थे सोचा मैं आपसे मिल लू इस तरह से आपसे मिलना भी हो जाएगा महामंत्री सेना के विभिन्न अंगों का निरीक्षण करने के बाद मुझे ज्ञात हुआ है की पदाती सेनाध्यक्ष ने नए मौलिक सैनिकों की सेना में भर्ती रोक दी थी वह आदेश मैंने ही दिया था सेनापति सेना की कार्यप्रणाली और व्यवस्था में कई अनियमितताएं मेरे ध्यान में आई थी इसीलिए यह आदेश मैंने दिया था आपको जानकर आश्चर्य होगा सेनापति की सेना के कई विभागों में ये अव्यवस्था और अनियमितताए पिछले कई वर्षो से चली आ रही है और उसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति अनभिज्ञ है आपको जानकर आश्चर्य होगा सेनापति की रथ सेना के लिए बड़े पैमाने पर रथों का निर्माण किया जा रहा है पर उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है साधारण क्षतिग्रस्त रथों को एकाएक रथ सेना से फेंक दिया जाता है उन क्षतिग्रस्त रथों को ठीक कराकर पुनः उपयोग करने के बजाय उन क्षतिग्रस्त रथों को राजकीय विभागों में व्यक्तिगत उपयोग के लिए भेज दिया जाता है थ पाटलिपुत्र के अन्य श्रेष्ठियों के हाथों सस्ते दामों पर बेच दिया जाता है साधारण क्षतिग्रस्त हथियारों को भी नष्ट कर दिया जाता है जिसका कोई उपयुक्त कारण नहीं दिया जा सकता सेनाध्यक्ष सैनिकों के प्रति कर्तव्यबद्ध होते हैं एक साधारण सी क्षति सैनिकों की जान ले सकती है और यदि सैनिकों का जीवन सुरक्षित नहीं होगा तो वे मगध की रक्षा कैसे करेंगे इसलिए कोई भी सेनाध्यक्ष क्षतिग्रस्त साधनों का उपयोग करके अपने सैनिकों का जीवन धोखे में नहीं डालना चाहेगा महामंत्री मगध के सैनिकों का जीवन मेरे लिए भी अमूल्य है सैनिकों के जीवन की रक्षा के लिए मैं कोई भी मूल्य देने को तैयार नहीं पर अनियमितताए केवल रथों व हथियारों तक सीमित नहीं है अश्वशाला के संचालन में भी अनियमितता है सेना के लिए अश्वों का क्रय उच्च मूल्यों पर और सेना से सेवा मुक्त अश्वों का विक्रय निम्न मूल्यों पर वो भी कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के हाथ हो पदार्थी सेना में भी कई अनियमितताए हैं। सैनिकों के चुनाव से लेकर सैनिकों के लिए आवश्यक सामग्री के वितरण तक में अव्यवस्था है इसीलिए परिस्थितियों एवं तथ्यों के अभ्यास के लिए कुछ समय तक भर्ती को रोक दिया था अब आप चाहें तो प्रारंभ कर सकते हैं सेनापति में अनियमितताओं की जड़ों तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं आप सेनापति हैं इसलिए उचित यही होगा कि आप भी सत्य को जानने का प्रयास करिए क्योंकि यह सत्य लोगों तक पहुंचने पर इस संदर्भ में मैं और आप भी उत्तरदाई होंगे अध्यक्ष को भी देखना चाहता हूँ आचार्य विष्णु आचार्य रुद्रिपुत्र व परिषद में आचार्यों को पाटलिपुत्र का त्याग न करने का आह्वान किया जब विद्या की पताका पाटलिपुत्र में घर आएगी तभी पाटलिपुत्र में आचार्यों की विजय होगी इसलिए अब स्थितियों से पलायन बंद का पठली पुत्र से बंद अजय आचार्य विष्णुगुप्त के रहस्यपूर्ण व्यवहार से चिंतित थे वो जब तक नहीं चाहेगा नहीं बताएगा और उसका यही मौन मुझे मार रहा है पर आप कब तक नहीं पूछेंगे मैत्री यदि तुम उसके मौन के भीतर का आरतनाद सुन पाती तो तुम भी उसके मौन को तोड़ने का साहस नहीं करती उसके मन के भीतर की जो व्यथा है वो जब अपनी सीमाएं तोड़ेगी तो ये बाढ़ पता नहीं क्या क्या बहा कर ले जाएगी अपने साथ आचार्य विष्णुगुप्त आचार्य अजय व मैत्री की दुविधा को ताड़ गये थे तुम्हें कोई भय लग रहा है मैत्रे मैत्रे मैत्री आचार्य के व्यवहार पर आश्चर्य थी आचार्य अजय के घर से प्रस्थान करने के पश्चात आचार्य की भेंट अपने बाल सखा एवं भूतपूर्व महामंत्री शक्तार के पुत्र श्रेय ऐसी हुई विष्णु तो इतना निष्ठुर कैसे हो गया विष्णु श्रेयक के द्वारा आचार्य अजय को आचार्य विष्णुगुप्त की भूमि खरीदने की योजना का ज्ञान हुआ श्रेयक द्वारा पूछने पर आचार्य ने अपनी योजना का रहस्य उद्घाटन किया तो आप महामंत्री को बता दीजिए कि मैं पाटलिपुत्र में तक्षशिला के समान गुरुकुल की स्थापना करना चाहता हूं। आचार्य अपने अभियान में सफल हो रहे थे और दूसरी ओर महामंत्री बरुचि एवं सेनापति भद्रशाल में संघर्ष की स्थितियां स्पष्ट हो रही थी महामंत्री के यहां देर हो सकती है इसलिए अत्यंत आवश्यक न हो तो आगंतुक नागरिकों को प्रतीक्षा करने के लिए मत कहना जो प्रणाम देव प्रणाम देव महामंत्री ने आपको रात्रि में अपने भवन पर उपस्थित होने की विनम्र सूचना दी है क्या इस समय महामंत्री कार्यालय पर नहीं है नहीं देव ठीक है तुम जा सकते हो प्रणाम देव साथी ना हो और मेरे साथ आओ दोनों मिलकर खेलते हैं बन कहते हो मुझे नहि तक्षला से आने के पश्चात मेरी भी यही इच्छा थी कि यहां पाटलिपुत्र में तक्षि के समान ही एक विशाल गुरुकुल की स्थापना हो पर परिस्थितियों ने मुझे अपनी ही इच्छा व्यक्त करने का अवसर ही नहीं दिया और जैसे जैसे मगध की राजनीति में आगे बढ़ता गया मुझे यह कार्य असंभव सा लगने जब ये पद से जाने का समय आ गया है तो वही महत्वाकांक्षा आज किसी और रूप में सामने आ खड़ी हुई है श्रेयक तुम उसे जानते हो वह मेरे बचपन का मित्र है महामंत्री श्रेयक मैं उसकी मदद करना चाहता हूं मैं स्वयं चाहता हूं कि पाटलिपुत्र में गुरुकुल की स्थापना हो और उसके लिए आवश्यक धन यदि आप चाहें तो यह असंभव तो नहीं है महामंत्री और विष्णुगुप्त के पास अपने साधन भी तो है श्री मैं नहीं चाहता हूँ कि साधनों के अभाव में ये कार्य रुके तकशिला से एक व्यक्ति आकर गुरुकुल की स्थापना करे।, और पाटली पुत्र की सत्ता उसकी करे इससे पाटलिपुत्र की गरिमा ही आहत होगी तो आप क्या चाहते है महामंत्री क्यों ना हम मंत्री परिषद से गुरुकुल के निर्माण का प्रस्ताव पारित करा आवश्यक भूमि शासन से अनुदान में प्राप्त करें क्या ये संभव है महामंत्री क्यों नहीं इससे पाटलिपुत्र का आचार्य वर्ग भी प्रसन्न होगा एक गुरुकुल के प्रांगण में सहसरो शिक्षक एक साथ श्रेयक हमें यह कार्य अवश्य करना है यही उत्तर है आचार्यों की समस्या का पाटलिपुत्र में विद्या का गौरव बढ़ेगा और उसी से शिक्षक का उत्कर्ष होगा गुरुकुल की स्थापना होते ही वे भी लौट आएंगे जो पाटलिपुत्र से प्रयाण कर चुके हैं श्रेयक मैं इस विष्णु गुप्त से मिलना चाहता हूं अब मुझे समझ में आ रहा है कि आचार्य रुद्रदेव ने पाटलिपुत्र से प्रयाण क्यों नहीं किया परिषद ने आचार्यों को प्रयाण न करने का आदेश क्यों दिया अब मुझे समझ में आ रहा है कि आचार्य रुद्रदेव ने मुझसे क्यों कहा क्या आचार्य एक बार आप अपने पद के उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाए तो आपके कंधों पर और बहुत से उत्तरदायित्व सौंपने हैं श्रेयक वो जो भी हो उसे मेरा प्रणाम कहना उससे कहना मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं मुझे लगता है हमारी बहुत सी समस्याओं का उत्तर उसके पास है <laughs> इतनी साधारण सी बात हमारी समझ में आज तक क्यों नहीं आई कि मगध के आचार्यों को गुरुकुल की आवश्यकता है मंत्री कल ही मैं मंत्रिपरिषद के समक्ष यह प्रस्ताव रखूंगा और तुम्हें मेरा समर्थन करना है मैं आपके साथ हूं महामंत्री अब मुझे आज्ञा दीजिए मंत्रीवर आचार्य विष्णुगुप्त से कहना कि उनके पास जब भी समय हो मेरे यहां अवश्य आए मुझे उनसे बहुत सारी बातें करनी है उनके बारे में तक्षला के बारे में उनकी भविष्य की योजनाओं के बारे में उनसे कहना उनके आने से अपने गुरुकुल की स्मृति फिर से जागृत हो उठी है अब उनके मेरे यहां आने से ही मेरी जिज्ञासा शांत होगी मैं आपकी सूचना उन तक अवश्य पहुंचा दूंगा मंत्रीवर यह सूचना नहीं आमंत्रण है उनसे कहना यदि वे नहीं आए तो मैं उनके यहां आऊंगा पर जब भी आऊंगा खाली हाथ नहीं आऊंगा चल तब मेरे मेरे हाथ नहीं नहीं तो मैं तुम्हें आज नहीं क्या कर मे हा आयो मश नोडु बहुत दिन टाल अब मैं और नहीं कर सकता कल कल् अग्रे जानी प्रतीक्षा है मैं फिर कभी क्या कुछ नहीं शेष्ठी का हैरा मुहे आज न छोडू अतीक्षानि कल्परातः अग्रु मिले तु मुम् जाने दूगा के मत का समर्थन करता हूं राजपुरोहित क्या आपको कोई आपत्ति है मुझे कोई आपत्ति नहीं है महामंत्री अमात्य आपका क्या निर्णय है मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है मैं सम्राट को परिषद के निर्णय से अवगत कर दूंगा विसर्जन आप नहीं चलेंगे चलिए आर्य देख रहा हूं मैं तुम लोगों के कार्य करने का तरीका तुम लोग इस योग्य नहीं हो कि तुम्हारे साथ स्वजन पूर्ण व्यवहार किया जाए क्या स्थिति मैंने किया सारा की क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं यहां दिवस रात्रि तुम पर दृष्टि रखने के लिए बैठा रहा हूं पूरी में कहीं को भी व्यवस्था नहीं है जाओ समस्त अष्टशाला के कर्मचारियों को अक्षरशाला के प्रांगण में एकथा करो तुम लोगों के लिए क्या मुझे अलग से आदेश देना पड़ेगा कहो, क्या बात थी? मुझे मुझे बहुत बना चुके, अब अशु चाय प्रया मही उत्तर अरटर काम्बुज कु व्यास आ, के ओर आ नहीं रहे है मे सम्पर्क सूत्रो पता वाहि प्रदेश मे यवनो विरुद्ध चले मुक्ति संग्रम कारणोज व्यापारी सिन्धु पारं असमर्त है और अरट के उत्तम कोटी के अश्व स्वतंत्रता सेनानी या तो खरीद रहे हैं या लोग उन्हें समर्पित कर रहे हैं ऐसी स्थिति में अरट से बड़ी संख्या में अश्वों को प्राप्त करना कठिन है फिर भी मैं अपने व्यक्तियों को अरट भेज चुका हूं तुम्हारे व्यक्तियों के आने तक में प्रतीक्षा नहीं कर सकता श्रेष्ठी अश्वाध्यक्ष प्रतीक्षा करने के अतिरिक्त और मैं क्या कर सकता हूँ अश्व लेने के पहले तुम्हें सोचना चाहिए था तुम्हारे ही कहने पर मैंने तुम्हें काम्बोज और आशो दिए ताकि तुम उन्हें दाम दामों पर बेच सको और उसके बदले में निम्न को स्वीकार किए पर अब किसी भी क्षण अशुशाला का निरीक्षण हो सकता है उस समय निरीक्षक को मैं क्या उत्तर दूंगा ये तुम्हें पहले ही सोचना चाहिए था अश्वाध्यक्ष अशु के बिन में मैं हाथ तुम्हारा भी था ये मार्ग तुम्हारे ही दिखाए हुए है और अब तुम दोष मुझ पर ही धो पे देखो अश्वाध्यक्ष इस तरह क्रोध करने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा तुम व्यर्थ में चिंतित हो रहे हो जो आज तक चलता आ रहा है वो भविष्य में भी चलता रहेगा और मान लो निरीक्षक करेगा अश्व की संख्या में तो कोई गड़बड़ नहीं है निरीक्षक इतना अबोध तो नहीं होगा की उसे उत्तम और मध्यम कोटि के अश्व की पहचान ना हो ये मात्र तुम्हारा भय है अश्व पाटलिपुत्र की राजकीय शुशाला के अश्वों में कतिपय निम्न कोटि के अश्वों को ढूंढ पाना कठिन ही नहीं असंभव है तुम हो, इसलिए इतने आतंकित हो रहे हो तुम जानते हो, हो रहे तुम जानते इसलिए इसलिए बार बार से ग्रस्त ब्रस्तु विषय प्रयत्न जै उच्च प्राप्त हुएो समर्पित निम्न कोटि अश्वि पुन सोपदे समस्याध्यक्षेष्ठी तुम समस्या को जितना आसान समझ रहे हो इस बार समस्या उतनी आसान नहीं है के लिए तुम से भी उच्ची की आशा प्राप्त कर सकते हो करो इसी में तुम्हारी और मेरी भलाई है मैं प्रयत्न करता हूं अब तुम जा सकते हो और मुझसे संपर्क बनाए रखना ठीक है जाओ मैं चलता हूं अजय विष्णु के आते ही उसे बता देना मैं आया था और सभी बातें तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूं प्रणाम, प्रणाम मंत्री प्रणाम मंत्री प्रभु मंत्रिपरिषद ने गुरुकुल के लिए भूमि अनुदान में देने का प्रस्ताव एक से पारित कर दिया है पर एक मत अभी है क्या तुम्हें अब भी विश्वास नहीं होता विष्णु यदि तुम्हारे विश्वास को ठेस पहुंचे तो तुम विचलित मत होना श्रीय मगध का राजनैतिक इतिहास विश्वासघात के प्रसंगों से भरा पड़ा है इसलिए स्वयं को कठोर बनाओ मैं तो यहाँ आहत होने के लिए ही आया यदि इस बार तुम आहत हुए विष्णु तो पीड़ा हमें बहुत होगी इसीलिए कह रहा हूं कठोर बनो क्योंकि इस बार तुम भी संबंधों से लिप्त नहीं रह पाओगे और मेरे साथ चलना जाओ मैं इतना स्वार्थी तो हूं विष्णु अच्छा ही ढूंढूंगा और मेरे पूर्वजों ने यही सिखाया है कि जिस कठिनाईया न हो कंटक न हो बहुता वे मार्ग गलत दिशा गलत लक्ष्य की और ही ले जाते हैं और मैं सही मार्ग पर चलना चाहता हूं विष्णु महामंत्री तुम्हें मिलना चाहते हैं जब तुम्हारी इच्छा हो तुम उनसे मिल लेना और मंत्री व श्रेयक के यहां तुम्हें प्रवेश निषेध नहीं है प्रणाम करना क्या चाहते हो विष्णु मेरा व मगध का उत्थान कल से तुम मेरे छात्रों को पढ़ा रहे हो विष्णु तुम, तुम करते क्या मुझे तुम्हारे पास समय नहीं अजय मुझे बहुत कम समय में बहुत कुछ करना है इसलिए यह उत्तरदाय तो तुम मुझे मत दो क्या मैं उस बहुत कुछ में से एक भी कार्य जान सकता हूं विष्णु सबसे पहले तो मगध को ठीक करना चाहता हूं और मंत्री वेख ने तुम्हें कुछ तो बताया ही होगा मुंह पर से वस्त हटा मूर्ख फिर भी तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे विद्यार्थियों को पढ़ाऊंगा पर वे भी मेरे चुने हुए मार्ग पर चलने लगे तो दोष मुझे बतेना भोजन के समय उठा देना ठे रही महामंत्री महामंत्री मैं इस विषय पर कुछ और विचार करना चाहूंगा जैसी आपकी इच्छा सम्राट पर मेरा ऐसा विश्वास है कि इस विषय पर शीघ्रतापूर्वक निर्णय पाटलिपुत्र के आचार्यों में व्याप्त असंतोष को दूर करने में सहायक होगा इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि गुरुकुल के लिए मैं शीघ्र ही आपको अपना निर्णय सूचित करूंगा नाम विराद को। आपने मुझे बुलाया बैठो विराद। मेरे लिए क्या है विराद, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य सौंप रहा हूं जिसकी सूचना सम्राट के अतिरिक्त और किसी को न हो एक बार फिर कह रहा हूं कि सम्राट के अतिरिक्त और किसी को नहीं ऐसा ही होगा देव पाटलिपुत्र में तक्षिणला से अभी अभी आया आचार्य विष्णु गुप्त के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं उनका इतिहास क्या है वे किससे मिलते हैं क्या करते हैं वे क्या करना चाहते हैं पाटलिपुत्र में उनके कौन कौन साथी है किसके साथ वे ज्यादातर रहते हैं पाटलिपुत्र में उनके संपर्क सूत्र क्या है इस व्यक्ति के बारे में तुम्हें जितनी भी जानकारी प्राप्त हो उतनी ही जानकारी तुम मुझे देते रहना। जानकारी के लिए तुम्हें बता दू की आचार्य विष्णुगुप्त नामकिपुत्र की स्थापना के लिए एक विशाल भूमि खरीदना चाहता है पर इस व्यक्ति से सावधान रहना और हा सुनो ये कार्य आज और अभी से ही प्रारंभ कर दो जो आज्ञा देव अब तुम जा सकते हो विराट प्रणाम देव प्रणाम महामन्त्री प्रणमहा कृपया महामन्त्री आसनय मि कही है महामंत्री श्री मुझे लगता है कि गुरुकुल के लिए भूमि हमें क्रय करनी ही पड़ेगी पर महाराज ने क्या उत्तर दिया वे इस विषय पर और सोचना चाहते हैं और सदैव की भांति अपना निर्णय हमें शीघ्र ही सूचित करेंगे क्यों नहीं इस विषय को हम कुछ समय के लिए छोड़ दे महामंत्री कब तक कब तक आप सत्य को झुटलाते रहेंगे मंत्री मैं अनुदान में भूमि प्राप्त करने की आशा छोड़ चुका यदि आप एक अच्छे कार्य में सहायता करना चाहते हैं तो आपके पास एक ही मार्ग है कि किसी भी मूल्य पर आप भूमि क्रय करें और मैं अपने पद से जाने के पूर्व इस कार्य को सम्पन्न होते देखना चाहता हूँ कहीं सम्राट का विरोध गुरुकुल के प्रति तो नहीं है महामंत्री यदि ऐसा है तो ये सम्राट की हट होगी तो आप क्या चाहते है महामंत्री मैं गुरुकुल की नीम अपने हाथों रखना चाहता हूँ इसलिए आप आचार्य विष्णुगुप्त से परामर्श कर उन्हें भूमि क्रय करने के लिए प्रेरित करें मैं उनकी हर प्रकार से सहायता करने के लिए तत्पर हूं आचार्य के कार्यो में कोई बाधा ना आए ये देखना आपका और मेरा कर्तव्य है इस कार्य के लिए मैं अपनी सत्ता का उपयोग करने का निर्णय कर चुका हूं यदि आप मेरा साथ देने में असमर्थ हो तो मुझे सूचित कर दीजिएगा मैं अपना मर्ग स् <small> राम है तुम्हारा सेहरण कहा से से। वैसे तो योद्धा हूं पर अब अशुओं का व्यवसाय करता हूं अकेली आ रहे हुँ? नहीं मेरे सेवक और साथी नगर के बाहर अशुओं के साथ ठहरे तुम्हें जाना कहा है वैसे तो हमें कलिंग जाना है पर कुछ दिनों के लिए पाटलिपुत्र में विश्राम करने की इच्छा है नगर में किसी को पहचानते हो नहीं तो रात्रि में ठहरोगे कहां किसी भी धर्मशाला या पंथागार में ठहर जाऊंगा तुम्हारा अभिज्ञान पत्र आरम् पुरस्कार न आयगा आर्य सुचना मिली है अमाते में उस ऐसी लोगों की मान्यता है आचार्य चनक आर्य शक्तार के परम मित्र थे और उन्हीं के कारण चनक को कारावास मिला था अपने पिता के कारावास और अपनी माता की अकाल मृत्यु के पश्चात विष्णुगुप्त ने पाटलिपुत्र का त्याग कर दिया था आसपास के परिवार वालों ने वर्षों पश्चात उन्हें पुनः अपने घर में देखा है कार्तिक अन्य मित्रों को उनके यहां आते जाते देखा गया है बहुधा वे आचार्य अजय के यहां दिखाई पड़ते हैं मंत्री व को भी एक बार उनकी अनुपस्थिति में देखा गया है मेरे लिए क्या गया है देव सकते हो विराट मुझसे कल प्रातः अवश्य मिलना जो आज्ञा सुनो विराट गुप्त यह सूचना गुप्त रहनी चाहिए स्वतः भारत पुत्र आने के विष्णु गुप्त ने अपने अभियान का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया था पाटली पुत्र के को वे एक एक कर अपना लक्ष्य बना रहे थे सबसे पहले तो मगध को ठीक करना चाहता हूं। और मंत्री ने कुछ तो बताया ही होगा सेनापति भद्रशाल द्वारा दी गई चेतावनी के कारण अश्वाध्यक्ष अपने भविष्य को लेकर श्वाध्यक्ष किसी को ढूंढ रहा था और रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलती जा रही थी बहुत दिनों से तुम मुझे टाल रहे हो अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता कल प्रातः आकर तुम उससे नहीं मिले तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा आचार्य विष्णुगुप्त ने रहस्य का एक सूत्र ढूंढ ही लिया और अश्वों का व्यापारी दुष्यंत इस तथ्य से अनभिज्ञ था की कोई व्यक्ति उन पर दृष्टि रख रहा है आचार्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति में आगे बढ़ रहे थे और दूसरी ओर मंत्री परिषद ने आचार्य विष्णुगुप्त को भूमि अनुदान में देने का निर्णय कर लिया था के आपको कोई है? मुझे कोई नहीं है महामंत्री मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है अनियमितताओं व अव्यवस्था से ग्रस्त पाटलिपुत्र की राजकीय अश्वशाला में दुष्यंत क्ष पहुचा आचार्य विष्णु को मंत्री वर से होता है कि अनुदान में देने का प्रस्ताव मंत्री परिषद ने पारित कर दिया पर आचार्य विष्णुगुप्त को विश्वास था उन्हें भूमि प्राप्त नहीं होगी क्या तुम्हें अब नहीं होता विष्णु यदि तुम्हारे विश्वास को ठेस पहुँचे तो तुम विचलित मत होना श्रेय मगध का राजनैतिक इतिहास विश्वास खात के प्रसंगों से भरा पड़ा है आचार्य विष्णु गुप्त का अनुमान सही था सम्राट धनानंद ने भूमि अनुदान में देने के प्रस्ताव पर और विचार करने की भूमिका अपनाई मैं शीघ्र ही आपको अपना निर्णय सूचित करूँगा इन समस्त दाव पेचो के बीच अमात्य राक्षस आचार्य विष्णुगुप्त के संदर्भ में सूचना एकत्रित करने का प्रयास कर रहे थे इस व्यक्ति के बारे में तुम्हें जितनी भी जानकारी प्राप्त हो उतनी ही जानकारी तुम मुझे प्रतिदिन देते रहना और आचार्य के अतीत का ज्ञान होने पर अमात्य के माथे पर चिंता की रेखाएं उभर आ कराए नम प्रणाम छोड़ मुझे वरना में चिल्लाऊंगी मैं सचकेरी आ रही हूँ तुम्हारी मातृका मुझे धक्के देकर यहां से निकाल ही देगी मैं और मैं तो तुम्हारे साथ एक एक क्षण जी लेना चाहता चीख चीख में में भी मुझे मुझे संगीत ही सुनाई देगा ी मे मङ्गीत हि सुनाडा महामंत्री आ तुमसे भूल हुई है अब मैं महामंत्री नहीं जानता हूं आर्य कई वर्षों बाद पुनः आपको इस प्रकार मुक्त विचरण करते देख पुरानी स्मृति पुनः जागृत हो उठी इन्हीं विधियों में कई वर्षों पहले मैं आपको प्रणाम महामंत्री कहकर पुकारा करता था और आज जब पुनः भेंट हुई तो अचानक शक्ति ूट पडे अच्छा अगता है प्रनाप। प्रनाप। अच्छा लगा मन को किसी अपने पिंजरे से निकल फिर सिर उठाकर घूमने लगा है स्वागत है आर्य कहां घूमते रहते हो चार बार तुम्हारे यहां सेवकों को भेज चुका हूं मैंने कह दिया होता तो प्रतिदिन प्राथम यहां दूध पीना चला था ताराम ताराम। मैं दूध पीऊंगा तुम इतने निर्लज कब से हो गए विष्णु मुझे जीवित रहना है मंत्री लज्जा करने लगा तो मर जाऊंगा विष्णु भूख से व्याकुल शावक अपनी माता के पास ही जाता है शेयर चणक का पुत्र किसके द्वार पर मैंने इसलिए नहीं कहा था विष्णु मैं कहना चाहता था कि तुम्हारा सिर्फ अजय के यहाँ रहना मुझे अच्छा नहीं लगता जब अजय के यहाँ मेरे लिए स्थान नहीं होगा तब तुम्हारे यहाँ चलाऊंगा तुम कभी तो मेरी बातों को गंभीरता से लिया करो जब तुम गंभीरता से लेने योग्य बातों को करोगे तो मैं उन्हें गंभीरता से ही लूंगा तुम सचमुच निर्लज हो इसे भी मैं गंभीरता से नहीं ले रहा हूं देखो लज्जा को कैसे अधिकार के साथ पी जाता हूं तुम भी, भी हो अब तुम यहां और रुकी तो मेरे जाने के पश्चात क्या तुम्हें भी बला भुरा करेगा कहो श्री क्यों बुलाया मुझे विष्णु महामंत्री ने कहा है कि गुरुकुल के लिए उपयुक्त भूमि का चुनाव तुम कर लो और शेष उत्तरदायित्व हम पर छोड़ दो क्यों तुम्हारे विश्वास को ठेस पहुंचे या नहीं सम्राट ने विचार करने के लिए समय मांगा है सम्राट जब तक चाहे विचार करते रहे मैंने कब रुका उन्हें मैंने तो भूमि अनुदान में नहीं मांगी थी इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था की मुझे भूमि क्रय करने दो मैं सम्राट ऐसी भी चाहता था नहीं चाहता हूँ यदि मुझ में सामर्थ्य रहा तो मैं अपने उत्तरदायित्व को वहन करने के योग्य बनने का प्रयत्न अवश्य करूँगा श्रीयद तुम एक बार महामंत्री ऐसी मिल लो नहीं मिलूंगा मैं अपना मार्ग स्वयं ढूंढ सकता हूँ मंत्रीवर मैं जा रहा हूँ तुम मेरी आज्ञा के बिना यहाँ ऐसी नहीं जा सकते विष्णु तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो मैं अच्छी तरह जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं जब तुम्हारा क्रोध शांत हो जाए तब मुझसे कहना कि अब मुझे गुरुकुल के लिए क्या करना है महामंत्री स्वयं गुरुकुल की नींव डालना चाहते हैं और इसलिए मुझे उन्हें उत्तर देना है मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं विष्णु महामंत्री ने मुझे तुम्हें भूमि खरीदने के लिए तत्पर करने को कहा है और गुरुकुल के निर्माण के लिए उनके सहयोग का निर्णय अटल है ठीक है मैं पाटलिपुत्र में उपयुक्त भूमि की तलाश करता हूं और उपयुक्त भूमि दृष्टिगोचर होते ही सूचित कर दूंगा उसकी कोई आवश्यकता नहीं है मैं समानता से पाटलिपुत्र में आवंटन के लिए उपलब्ध भूमि का मानचित्र मंगा लेता हूं और तुम चाहो तो रात्रि में अजय को यही बुला लेना ठीक है और तुमसे एक प्रार्थना है कि मेरी जानकारी के बिना तुम इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाओगे ठीक है और रात्रि में मेरे यहां भोजन करना और दोपहर में मैं जा रहा हूं पर रात्रि के भोजन के लिए तुम्हें अजय से अनुमति लेनी पड़ेगी क्यों क्योंकि मंत्री एक बार तो भोजन दे देगा और दूसरी बार सिर्फ आश्वासन और मैं आश्वासनों पर नहीं जी सकता इस व्यक्ति को बाहर का मार्ग क्यों नहीं दिखाता विष्णु विष्णु विष्णु तामो नूम साथ सालङ्गा इस बार पाटलिपुत्र से कितने दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं श्रेष्ठी तीन मास तो लगी जाएंगे आर्य शुरुशाला में शुल्क तो जमा करा दिया होगा हां आर्य तो बंदा दिखाइए आपकी यात्रा शुभ हो की पर जरा सी हो तो उसकी सूचना कंटक शोधन को दे दी जाए जो और जी। अधिकारि सतर्करगा राक्षस आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं आप नृत्य जारी रखें संभवता में पुनः उपस्थित हूं सम्राट प्रणाम अमात्य कहां घूम रहे थे अब तक नगर द्वार का निरीक्षण करने गया था सम्राट उसके पश्चात कंटक शोधन विभाग के कार्यालय गया था बैठो अमात्य और आपका आदेश मिलते ही आपकी सेवा में उपस्थित हो गया हूं सम्राट अमात्य अब तो मुझे भी लगने लगा है कि नगरवासी ठीक ही कहते हैं कि तुम राक्षस हो स्वयं नहीं तो औरों को तो विश्राम करने दिया करो राक्षस की भांति दिन रात मगध की सुरक्षा के लिए औरों के सर पर मंडराते रहते हो मुझे भी चैन से बैठने नहीं दिया करते मगध और आपकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व मेरे कन्नों पर है सम्राट और मैं अपने उत्तरदायित्व के प्रति सजग हूं <laughs> पर ऐसी क्या विपत्ति आ रही है कि सुरक्षा के समस्त सूत्रों का तुम बड़ी सूक्ष्मता पूर्वक निरीक्षण कर रहे हो मैं अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर रहा हूँ सम्राट मैं जानता हूं अमात्या पर मैं तो तुम्हें सुझाव भी नहीं दे सकता आप मेरे स्वामी है सम्राट आप आज्ञा देने के अधिकारी हैं सुझाव देने के कुछ समय के लिए मुझे एकांत चाहिए भद्रे अमात्य कल तुम परिषद की सभा के पश्चात मुझसे मिलने नहीं आए इसीलिए मैं आज तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था अमात्य महामंत्री बता रहे थे कि परिषद ने एक स्वर में किसी विष्णुगुप्त द्वारा गुरुकुल के लिए मांगी गई भूमि को अनुदान में देने का प्रस्ताव पारित कर दिया है ये सत्य है सम्राट पर अंतिम निर्णय तो आप ही को करना है अमात्य क्या पाटलिपुत्र में प्रस्तावित गुरुकुल का निर्माण अनिवार्य है सम्राट मैंने गुरुकुल के लिए भूमि देने के प्रस्ताव का समर्थन अवश्य किया था पर मैं स्वयं इस विषय पर अब और विचार करना चाहता हूं अमात्य मेरा निर्णय तो तुम्हारे निर्णय पर निर्भर करता है सम्राट अंतिम निर्णय लेने से पहले मैं और प्रतीक्षा करना चाहता हूं ताकि उससे होने वाले परिणामों पर मैं पुनः विचार कर सकू महामंत्री को इस संदर्भ में कोई भी उत्तर देने से पहले मैं तुमसे विचार विमर्श करना चाहता था इसीलिए मैंने महामंत्री को निर्णय की प्रतीक्षा करने के लिए कहा है योग आयोग का निर्णय करने के लिए देव समर्थ पर मैं तुम्हारे निर्णय की प्रतीक्षा करूंगा जैसी देव की इच्छा अमात्या हां देव कुछ कहना चाहते हो नहीं देव सम्राट को यदि मेरी आवश्यकता ना हो तो सम्राट मुझे जाने की आज्ञा दे मुझे कब तुम्हारी आवश्यकता नहीं रही है अमात्य क्या हो रहा है तुम्हें मैं इस समय की बात कर रहा हूं सम्राट यदि चाहो तो मेरे साथ नृत्यशाला में चल सकते हो नहीं देव मैं जाऊंगा प्रणाम सम्राट जाओ अमात्य ध्रे प्रणाम प्रणाम देव हमारे यहाँ यदि अतिथि ब्राह्मण हो तो उनके लिए अलग व्यवस्था की जाती है यानी आप उसे भ्रष्ट होने से बचा लेते हैं <laughs> प्रयास यही करते हैं अपने संदर्भ में भी यही प्रयास करते हैं या आप भ्रष्ट होने के लिए मुक्त हैं सुशासन की कृपा से मैं अपनी स्थिति से संतुष्ट हूं देव अतिथि और प्रवासियों की ओर से कोई समस्या तो नहीं उत्पन्न होती है श्रेष्ठी अब तक तो कोई विशेष समस्या नहीं हुई पर प्रवासियों के आचरण पर ध्यान रखते हैं ना आप व्यवस्था के नियमों का मैं से पालन करता हूं संदेश पत्र प्रवासी की सूचना अधिकारियों को देता रहा हूँ भविष्य में व्यवस्था के नियमों का पालन करते रहेंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ अमात इसकी क्या आवश्यकता थी आप हमारे अतिथि हैं श्रेष्ठ जी मैं अपने आचरण में नियमों का पूर्वक पालन करता हूं और आपसे भी ऐसी अपेक्षा रखता हूं प्रणाम प्रणाम क्या बात है यार समस्त कर्मचारियों को सूचित कर दो कि वे प्रवासियों के आचरण पर ध्यान रखें मैं ऐसा मानता हूं कि आप शासन के नियमों का पालन करते ही होंगे हाँ मात्य और भविष्य में करेंगे ही हाँ मात्य ध्यान रखेगा अपने मदराले का और व्यवस्था का भी हाँ मात्य तो हा दे परिस पर ध्यान रखो क्या दे ये राक्षस थे राक्षस उनकी कठोरता व अनुशासन के कारण नागरिक उन्हें राक्षस कहते हैं समय नृत्यशाला में क्या करने गए होंगे किसी अपराधी को ढूंढ रहे होंगे अथवा व्यवस्था का निरीक्षण कर रहे होंगे पर अपराधी क्या नृत्यशाला में अमृत की प्रतीक्षा कर रहा होगा तुम नहीं जानते गुप्चर और इस प्रकार के व्यक्ति अधिकांश तक वाले क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं ताकि वो कंटक शोधन अधिकारियों के आंकड़ ऐसी बचे रहे पर तुम यह सब कैसे जानती राज पुरुषों से मिलती रही है उन्होंने तो यहां तक बताया कि गुप्त गणिकाओं से सम्बन्ध स्थापित कर राज के भेद तक जान लेते हैं इसीलिए गणिकाओं को भी अपरिचित पुरुषों से सावधान रहना चाहिए तब तो तुम्हें मुझसे भी सावधान रहना चाहिए अब आप अपरिचित कहा रह गए यारे रहो, कभी भी, भी रामास क्षण हैं. <laughs> इए आज यहां बैठिए क्या बात है माफे का ये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं प्रणाम आज प्रणाम बैठिए जो कुछ पूछना है पूछ लो पर मेरे अतिथि की मर्यादा का ध्यान रखना मेरे बारे में कुछ जानना चाहेंगे आर्य नहीं क्या नाम है आपका आर्य सेहरण सिंह कहां से आए हैं आप अरट से।, अरट से क्या करते हैं आप अश्वों का व्यवसाय यहां क्यों आए हूं अश्वों को ले कलिंग जा रहे हम और कौन है आपके साथ मेरे सेवक हैं कुछ मृतक योद्धा और एक अशुभ शिक्षक नगर के बाहर पड़ाव डाल रखा है फिर तुम क्यों चले आए नगर में निवास करने नगर देखने की इच्छा से देख लिया नगर हाँ थोड़ा बहुत देख पाया कलिंग की ओर कब प्रस्थान कर रहे हैं आप बस मेरे सेवक भी नगर देख लें उसके बाद चला जाऊंगा अभिज्ञान मुद्रा कहां है आपकी उपर कक्ष में रखे। नगर में किसी को जानते हो अभी अभी जिन्हें नगर में मिला हूं बस उन्हें जानता हूं ठीक है तुम जा सकते हो आ झूठ बोलने का दंड तो जानते ही है ना हार जाइए शोधन अधिकारी उससे कुछ पूछताछ करना चाहता था पिताजी अमात्य आपसे मिलने आए हैं से आना हुआ मत सम्राट अपने पुराने सेवकों के बारे में जानना चाहते थे बार बार सम्राट अपने पुराने विश्वसों और उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछ रहे थे इसीलिए आज मैं आपसे मिलने चला आया अब आपका स्वास्थ्य कैसा है आप जीकर क्या करूंगा मत बस मृत्यु की प्रति वो तो समय के साथ ही आएगी पता नहीं वो समय कब आएगा हम आते आर्य यदि आपको किसी प्रकार की आवश्यकता हो तो निसंकोच कहें सम्राट अपने पुराने सेवकों के लिए कुछ करना चाहते हैं सम्राट का स्वास्थ्य तो ठीक है ना मध्य बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए आरे इन दिनों आपसे कोई मिलने या पूछताछ करने तो नहीं आया था अब यहां कौन आएगा और मुझसे क्या पूछताछ करेगा आरे मैं आपसे एक गंभीर प्रश्न पूछता हूं यदि संभव हो तो याद कर विचार कर उत्तर दीजिएगा पूछो क्या बीस वर्ष पूर्व पाटलिपुत्र के किसी आचार्य की कारागार में मृत्यु हुई थी कारागार में किसी आचार्य की मृत्यु नहीं हो ऐसा मुझे याद नहीं याद कीजिए किसी आचार्य चाणक की मृत्यु चाणक उन्हें तो निर्वासित किया गया था क्या आपको अच्छी तरह याद है कि उन्हें निर्वासित किया गया था हाँ पर आप यह प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं क्योंकि कुछ पूर्व वैमनस्य से ग्रसित मनों में अब भी यह धारणा है कि आचार्य चणक को मात्र निर्वासित नहीं किया गया हो मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आचार्य चणक को निर्वासित ही किया गया था आप उनकी धारणाओं की चिंता क्यों करते हैं सत्य यही है कि आचार्य को निर्वासित किया गया था वर्षों बाद एक जटिल समस्या मेरे सामने आ खड़ी हुई है जिसके समाधान के पूर्व मेरे लिए सत्य जान लेना ही आवश्यक था इसीलिए मैंने आपसे यह प्रश्न करना आवश्यक समझा आप निश्चिंत रहिए माध्य समय के साथ सत्य नहीं बदलता आपके सहयोग के लिए मैं आपका आभारी रहूं अब मुझे आग क्या दीजिए सम्राट को मेरे प्रणाम कहिएगा अवश्य नचकेत हम आते जा रहे हैं प्रणाम आ तुम्हारा कलिंग जाना अनिवार है तो भी क्या मुझे और अधिक रुकने देंगे <laughs> मेरी इच्छा के विरुद्ध तुम्हें यहाँ से कौन निकाल सकता है उसका नाम तो नहीं जानता पर दो दिवस पूर्व भी उसे तुम्हारे कक्ष से जाते देखा था कौन दुष्य वही, उसकी चिंता तुम क्यों करते हो इसलिए कि मैं ठहरा पड़े अब तुम्हारे साथ कुछ क्षण बिताने के मुंह में कहीं किसी से युद्ध न हो जाए कुछ दिनों के लिए तुम उसकी ओर से निश्चिंत हो जाओ क्यों झूठे आश्वासन देती हो वसु दे? सच कह रही हूँ कुछ दिनों के लिए वो अश्व की शोध में लगा रहेगा को ऐसे प्रसन्न कर रखा है की तुम्हारे रहते मातृका ने उसे मुझसे मिलने भी नहीं दिया होगा मातृका का बस चले तो तुम्हें यहाँ से जाने भी न देखने मुझे अभी तक ये बताया की तुम क्या व्यवसाय करते हो सच चाहती हो यदि तुम जैसी कोई जीवन में आ जाए तो उसके साथ प्रत्येक क्षण प्रेम से जी लेता छोड़ो मुझे, चोड़ो मुझे। <laughs> माते हमारे काते आए नाए तुम आती प्रणा आसन ग्रहण करमाप्ते नहीं भगनी वैसे भी मुझे बहुत देर हो चुकी है अब मैं जाऊंगा पर आचार्य अजय इस समय कहां होंगे आ, वे बताकर नहीं गए हैं वे आए तो कह देना कि मैं आया था मैं चलता हूं कुछ निर्णय लिया मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इतना समय क्यों व्यर्थ किया यदि मुझे भूमि की स्थिति का ज्ञान नहीं हो रहा तो कैसा मेरा दोष है स्वामित्व है तो मेरे लिए करना सरल नहीं यही है। तो मैं को आदेश दे देता हूँ की वह तुम्हारी सहायता करे जैसी आपकी इच्छा मंत्री बार विष्णु समाह नहीं जाओगे भूमि का चुनाव में करूंगा मुझे कोई आपत्ति नहीं है चाहे तो मंत्री में स्वयं भूमिका चुनाव करें अजय तुम ही जाओ और मैं भी अन्य लोगों से विचार विमर्श करता हूं यह जाएगा तो वहां भी किसी से लड़कर आएगा अच्छा तो मैं यदि तो तुम दोनों मेरा साथ नहीं दोगे लगता है तुम किसी दिन हम दोनों को भी लड़वाओगे और भागने का अवसर भी नहीं दूंगा ज्ञान फाना है तो डर को अपने मन से निकाल फिर कार्तिक क्यूँकी ज्ञान का अधिकार ही नहीं होता सत्य के लिए जो संसार को चुनौती दे सके सर्वश्रेष्ठ ज्ञान का अधिकार भी वही होता है विष्णु तुम किसी दिन हम सबको लड़वाओगे और भागने का मौका भी नहीं दूंगा विष्णु अब घर चलें, चलो आचार्य विष्णुगुप्त अमात्य के लिए चिंता का कारण बन रहे थे एक और विराट गुप्त अमात्य को आचार्य विष्णुगुप्त के संबंध में नित्य सूचना दे रहा था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 आचार्य की गतिविधियों से सशंकित अमात्य राक्षस सुरक्षा की व्यवस्था की कड़ी निगरानी कर रहे थे किसी भी व्यक्ति की गतिविधि पर जरा सी ऐसी हो तो उसकी सूचना तुरंत कंटक शोधन अधिकारियों को दे दी जाए जो आज्ञात और सतर्क रहिएगा अमात्य के सतर्क गुप्तचर ने सिहरण ऐसी पूछताछ की क्या नाम है आपका कार्य सिरण कहा ऐसी आए हैं आप अरट ऐसी पर सतर्क था और अमात्य राक्षस पाटली पुत्र के कारागार के भूतपूर्व अधिकारी से आचार्य चणक की मृत्यु के संबंध में पूछताछ करने पहुंचे कारागार में किसी आचार्य की मृत्यु हुई हो ऐसा मुझे याद नहीं अमात्य आश्वस्त थे की कारागार का अधिकारी सत्य का उद्घाटन नहीं करेगा अमात्य विष्णु विष्णुगुप्त को देखने के बहाने आचार्य अजय के घर पहुँचे पर आचार्य अजय इस समय कहाँ होंगे वे बताकर नहीं गए और आचार्य विष्णुगुप्त मंत्री वर्षक को फांस रहे थे यदि इन मान चित्रों ऐसी मुझे भूमि की स्थिति का ज्ञान नहीं हो रहा है तो कैसे मेरा दोष है यदि मैं जानना भी चाहूँ की कोई अनुपलब्ध भूखंड किसके स्वामित्व में है तो मेरे लिए आज्ञात करना सरल नहीं होगा मंत्री बार क्या तुम्हारा कलिंग जाना अनिवार्य है अधिक रहने देंगे <laughs> मेरी इच्छा की वृत्त तुम्हें यहाँ से कौन निकाल सकता है नाम तो नहीं जानता पर दो दिवस पूर्व भी उसे तुम्हारे कक्ष से जाते देखा था कौन दुष्यंत वही <laughs> उसकी चिंता तुम क्यों करते हो इसलिए कि मैं तो ठहरा पड़देसी अब कहीं तुम्हारे साथ कुछ क्षण बिताने के मुँह में किसी से युद्ध ना हो जाए उसकी ओर से कुछ दिनों के लिए तुम निश्चिंत हो जाओ क्यों झूठा आश्वासन दे रहे हो सच कह रही हूँ कुछ समय तक तो वो अशोक की शोध में लगा रहेगा अशो की शोध ऐसे ही कुछ कह रहा था की संभवता उसे अश्व खरीदने के लिए कुछ समय के लिए पाटलिपुत्र से बाहर जाना पड़े तो क्या इस समय पाटलिपुत्र में नहीं है पिता नहीं अगर वो यहां आया भी होगा तो तुमने मातृका को ऐसे पसंद कर रखा की तुम्हारे रहते मातृा रू मुझसे मिलने भी नहीं दिया होगा मातृका का बस चले ना तो तुम तुम्हें यहाँ ऐसी जाने भी न दे तुमने मुझे अभी तक ये नहीं बताया की तुम क्या व्यवसाय करते हो सच जाना चाहती यदि तुम जैसी कोई जीवन में आ जाए तो उसके साथ प्रत्येक क्षण प्रेम से जी ले आप कैसे हैं? मैं ठीक आपके आपके लिए एक सूचना है कहो महामंत्री आपसे मिलने थे भवन प्रस्थान करने के पुनः या विपुत्र वि भटकते दोडकेते कहीं उन्होंने तुम्हें देखा तो नहीं असावधान तो मैं नहीं था लेकिन फिर भी कहना कठिन है मेरे लिए क्या गया है देव मुझे लगता है कि आचार्य शक्तार को आभास हो गया है कि उन पर दृष्टि रखी जा रही है इसलिए उचित यही होगा कि कुछ समय के लिए तुम उनसे दूरी रहो आचार्य अजय आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ठीक है मैं भी आता हूं राम अमाध्य प्रणाम आचार्य कैसे हैं आचार्य ठीक हूं और आप कैसे है मैं भी ठीक ही हूं आचार्य और मगध आप ही के हाथों में है मगध के वर्तमान और भविष्य के बारे में आपसे ज्यादा और कौन बता सकता है हर राजनीति की दूसरे व्यक्ति को यही विश्वास दिलाता है कि हर व्यक्ति राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करता है और उस संदर्भ में उसका मत अमूल्य होता है मुझे विश्वास हो गया है कि मगध के संदर्भ में मेरे मत का कोई मूल्य नहीं हो सकता और इस गलत धारणा कि मेरा मत मगध के भविष्य को प्रभावित कर सकता है और दरिद्रता इसके अतिरिक्त हमारे पास और है ही क्या जिसके आधार पर हम ये दंभ कर सकें कि मगध का भविष्य हमारे हाथों में कहीं कल रात्रि कैसे आना हुआ था आचार्य सम्राट आचार्य की समस्या से चिंतित चाहते हैं कि पाटलिपुत्र में विद्या का गौरव बढ़े विद्वानों का सम्मान हो और आचार्य वर्ग का उत्कर्ष हो इसलिए पाटलिपुत्र के आचार्यों की समस्या उनकी वेदना और उनकी व्यथा पर विचार करने के उद्देश्य से पाटलिपुत्र के विविध आचार्यों से संपर्क करने का निश्चय लेकर मैं आपके पास विचार विमर्श करने आया था आचार्यों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण प्रयास के लिए मैं आपका आभारी हूं पर जहां तक मेरे विचारों का प्रश्न है तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि शिक्षक भविष्य का निर्माण करने में सक्षम है तो वह अपनी समस्याओं का समाधान करने में भी सक्षम होगा इसलिए आचार्यों के उत्कर्ष के प्रति मैं निश्चिंत हूं और जहां तक आचार्यों की व्यथा और वेदना का प्रश्न है तो उस संदर्भ में मेरा ऐसा मानना है कि व्यथा और वेदना आचार्यों के अपकर्ष या सुख का मापदंड नहीं हो सकती यही व्यथा और वेदना तो आचार्यों के लिए उस अक्षय प्रेरणा का स्रोत है जो सतत उस निश्चय को और करती है कि आचार्य वर्ग को उस भविष्य का निर्माण करना है जो सत्य का अनुगामी हो चाहे क्यों ना उसमें सुख के लिए कोई स्थान ना तो फिर व्यथा और वेदना से मुक्त होने का प्रयास कैसा मुझे विश्वास है आचार्य आचार्य वर्ग अपना मार्ग ढूंढी लेगा पर यदि सम्राट का सामर्थ्य आचार्य वर्ग के प्रयासों में सहायक हो तो इसमें सम्राट को अति प्रसन्नता होगी हमारे यदि राजनीति का सामर्थ्य ही हर समस्या का उत्तर है तो आवश्यकता पड़ने पर राजनीति भी शिक्षक के हाथों एक साधन बनकर रहेगी और मुझे विश्वास है कि मगध के भविष्य के लिए यदि आचार्यों के मार्ग में कोई बाधा आई भी तो किसी न किसी आचार्य को इतना सामर्थ्य अवश्य प्राप्त होगा कि वो मगध के उत्कर्ष के मार्ग में बाधक समस्त बाधाओं को उखाड़ फेंकेगा और मेरा ऐसा मानना है कि ये उत्तरदायित्व मेरे और आपके कंथों पर भी है मैं परिस्थितियों और समस्याओं से भिड़ने का प्रयास कर रहा उठ रहा आप भी ध्यान रखिएगा कि मगध के उत्कर्ष के मार्ग में आप सहायक हो कम से कम मार्ग में बाधक तो ना हो और सम्राट भी आपको ऐसा क्यों लगता है आचार्य कि मैं आचार्यों के प्रयास के मार्ग में बाधक हो सकता हूं मुझे मगध के प्रति आपकी निष्ठा पर पूरा विश्वास है पर राजनीति में निष्ठाएं बदलते देर नहीं लगती इसलिए राजनीतिज्ञ को अपनी निष्ठा के प्रति सजग रहना चाहिए हा हम हैं और मैं राजनीति पढ़ाता हूं इसलिए और भी सतर्क रहता हूं अपनी निष्ठा और राजनीति के प्रति भी सचमुच ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई अमात्य की आप अपने उत्तरदायित्वों के प्रति सतर्क और सावधान है पर अन्य आचार्यों से परामर्श अवश्य कर ले संभवता वे अपनी समस्या मुखरित करें मुझे आ गया थे। किसी व्यक्ति के लिए गुड़ पुरुष का कार्य कर रहा हूं, आरे, आरे। आरे, मैं हूं वैशाली का व्यापारी से यहां ले आता हूं। और यहां से वैशाली लेकर जाता हूं आर्य इसके अतिरिक्त यहां मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है आरे। आरे। आरे। मुझ पर विश्वास कीजिए आर्य अगर चे परिचित पूछ सकते हैं अगर आप तो उस उस है अग्रे स्वामी से पूछ सकते हैं जहां मैं प्रायता ह निर्दोष हरे मे विश्वास के दया निर्दोषोष हा आर मैं निर्दोष हूं मुझे मत मारे यार मुझे मत मारिये व्यवसाय में कम और गणिकाओं में ज्यादा रुचि लेते हो क्यों है ना उसने ही मुझे रात्रि में अपने निवास पर रोक लिया आ रे और तुम रुक गए आरे, आरे भगवान एक और व्यक्ति शंकित अवस्था में पकड़ा गया है यार और वह स्वयं को अश्व का व्यापारी बता रहा है मुझे छोड़ दीजिए आर्य आर्य मुझे छोड़ दीजिए मैं निर्दोष हूं आर्य हते किञ्चित् द्राज्ञां नै सत्याहते किञ्चित् द्राज्ञाम् नै सत्याहते किञ्चित् द्राज्ञां वै राजा निर्तह सत्यहि राजा निरता यह सत्य जिस प्रकार राजाओं के कार्य सिद्ध करने वाला है वैसा दूसरे किसी यत्न से भी राजाओं के कार्य सिद्ध नहीं हो सकते सत्य में ही तत्पर रहने वाला राजा इस लोक और परलोक में परमानन्द प्राप्त कर सकता है आज आजपाठ य समाप्त कर्ते है ओ आयुष्मान् भवा ग्रहण करो सब ठीक तो है अमाध्य हाँ आर्य सब ठीक है और मगध मगध में शांति है कोई चिंता तो नहीं मगध का उत्तरदायित्व कंधों पर हो तो चिंता किसे नहीं होगी आर्य के लिए चिंतित हो राजा के लिए या प्रजा के लिए मैं तो दोनों के बीच सेतु हूं आ रही हूं सम्राट और मगध का भाग्य ही है कि उन्हें तुम जैसा प्रतिनिधि मिला कहो कैसे आना आपने मुझे बुला लिया होता मैं मगध का एक साधारण नागरिक हूँ तुम तक अपना सेवक भेजने का साहस कैसे कर सकता था आप मेरे लिए पूछे आज्ञा दे सकते हैं मुझे अपनी मर्यादाओं का भान है अमा कर्तव्य और अकर्तव्य दोनों के प्रति सजग भी हूं मैं सोचा था तुम्हारे यहां अचानक जा तुम्हें आश्चर्य करूंगा पर मेरी अभिलाषा अधूरी ही रह गई पता नहीं मेरे आगमन की सूचना पर तुम आश्चर्य चकित हुए भी या नहीं आश्चर्य भी हुआ और हर्ष भी कहिए मेरे लिए लेके आज्ञा है अरे वर्षों से यहां मानव कारागार में अपराधी की भांति जीवन व्यतीत कर रहा हूं मैं अब मुक्त होना चाहता हूं वर्षों से मगत के प्रति उदासीन रहा हूं संभवता गलत हूं मैं अब जीवन पर विश्वास नहीं रहा आमाध्य इसलिए सोचता हूं मरने से पहले अपनी गलतियों को ठीक कर लू और अब समय भी कहा है मेरे पास किसी भी दिन जा सकता हूं इसलिए मगध के उत्कर्ष मैं तुम्हारी सहायता कर सकूं तो मैं स्वयं को तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं मगध के उत्कर्ष में मैं योगदान दे सकूं तो यह मेरे लिए गौरव का विषय होगा और मैं चाहता हूं कि मगध का उत्कर्ष हो जो भी उसके उत्कर्ष के मार्ग में बाधाए हैं वे हटे वर्षों पहले अमात्य वक्रनाश ने मुझे पुनः मगध की शासन व्यवस्था में करने का किया था, तब मैं मैं था। तुम भी चाहते थे कि सक्रियने की महते में रचनात्मक तब मेरी अपनी इसलिए भूमि सा न दे सका। पर सकामन कहता है कि मैं मगध के कुछाङ्गा तु क्यो न ए प्रयास संभवतः मरते मरते जा सो में तुम्हारे पास आया था सिर्फ इतना कहने कि मैं तैयार हूं किसी भी परिवर्तन के लिए जिसमें मैं अपना योगदान दे सकू बस परिवर्तन का ध्य सिर्फ मगध का उत्थान होना चाहिए मैं समझता हूं मगध के उत्थान में तुम्हें भी रुचि होगी मगध के उत्कर्ष में आपका सहयोग प्राप्त हो ये मेरा भाग्य होगा आचार्य जैसे तुम मगत के लिए चिंतित हो वैसे मैं भी वर्षों से अपनी मातृभूमि की हित की कामना के लिए चिंतित रहा हूं पर वर्षों तक मुझे कोई उत्तर कोई समाधान नहीं दिखाई पड़ रहा था पर अब उत्तर ढूंढने की इच्छा प्रबल हो रही है मन भीतर बैठने को नहीं करता मन भागता है पाटली पुत्र की उन विधियों में उन मार्गो पर जहां मेरी स्मृतियां पल्लवित हुई हैं उनके पास जाने को मन करता है जिन्हें वर्षों तक मैंने अपने से दूर रखने का प्रयास किया मन उस आरक्षण को याद करता है जिन्हें मैं भूलने का प्रयास करता हूं मैं जानता हूं यह सच नहीं है पर ऐसा लगता है मैं फिर वर्षों पीछे जा खड़ा हुआ हूं जर्जर हो रहा हूं पर मन का सामर्थ्य बढ़ रहा है और यही सामर्थ्य मुझे मगध की कई समस्याओं को सुलझाने के लिए उकसाता है मन में जीवित महामंत्री अभी तक मरा नहीं है इसीलिए चिता में जलने से पहले वो मगध के उत्कर्ष का मार्ग ढूंढने का प्रयत्न तो करेगा ही इसलिए मन को शांत करने कल तुम्हारे यहां चला आया था सोचा था तुमसे अपने मन की बात कर पाऊंगा दो बातें करूंगा दो बातें सुनूंगा संभवता मुझे मेरी मुक्ति का मार्ग मिल सके संभवता मैं तुम्हारे लिए सहायक सिद्ध हो सकू संभवता तुम मेरा मार्ग प्रशस्त कर सको इतना तो मुझे तुम पर विश्वास है कि अगर संभव हुआ तो तुम मेरा मार्ग प्रशस्त नहीं तो निष्कंठ अवश्य करोगे तुम्हारे यहां आ सकता हूं ना आमाथ्य आप ऐसा क्यों कह रहे हैं आ रही वो आप ही का कर कह रहे है। कहो तो तुम्हारे यहां रहने आ जाऊ तुम्हारी दृष्टि के सामने तुम्हारी छत्र छाया में एक ही छत के नीचे बैठ मगद की, मगद के की, के दुखों की। के के दुखों मुझे मुझे कोई नहीं आ पर मुझे है, मैं कोई दुख नहीं नहीं पर मैं दुख मगधी मगधान आर अमात्य कार्य त वक्ता में मैं कोई भूल कर बैठा हूं मुझे क्षमा करना विष्णु मैं जा रहा हूं जैसी प्रभु की इच्छा भागिनी आगंतुकों के आगमन पर मत किया कर नहीं चिंता अमात्य राक्षस तो क्या संभव है एक दिन भारत के सम्राट भी यहां आए मूल्य मे उपलब्ध नी बोलिए बोलिए बोलिए बाह बा शतकपन बा शतपार बा शपनो बा बोलिए बोलिए शेष्ठी बोलिए पन्द्रतकपन् एक बार एक ायण आओ आसन ग्रहण करो भग रायण क्या सूचना है नगर की आपत्तिजनक तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा मात दावे के साथ कह रहे हो अब तक तो यही सच है और भविष्य के लिए पूरी व्यवस्था सतर्क है भगवरायण मैं तुम्हारे कंधों पर एक विशेष उत्तरदायित्व सौंप रहा मैं मगध का सेवक हुआ मात आप आज्ञा दीजिए यह अत्यंत गोपनीय है विष्णुगुप्त नामक पाटलिपुत्र के एक आचार्य का विवरण जो विश्वस सूत्रों से उपलब्ध हो सका है इसमें लिखा है उसका अल्प इतिहास उसका वर्तमान उसके संपर्क सूत्र उसकी आकांक्षाएं संक्षेप में इस पत्र में लिखी हुई है मैं चाहता हूं कि तुम्हारा एक विश्वस्त व्यक्ति सतत इस व्यक्ति के संपर्क में रहे उसकी भावी योजना ज्ञात करे और उसकी सूचना तुम्हारे द्वारा मुझ तक पहुंचे भगवान समस्त योजना अत्यंत गोपनीय रहनी चाहिए मेरे तुम्हारे और तुम्हारे विश्वस सूत्रों के अतिरिक्त किसी को भी इस योजना की गंध नहीं आनी चाहिए और किसी भी स्थिति में किसी भी स्तर पर किसी भी व्यक्ति को इस बात का ज्ञान ना हो कि मैं इस व्यक्ति के बारे में जानने का प्रयास कर रहा हूं तुम्हारे विश्वस सूत्रों को भी नहीं किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सूचना मुझ तक ना पहुंचे अमात यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में मुझे कुछ आकस्मिक निर्णय लेने पड़े तो मगध के हित में निर्णय लेने के लिए तुम स्वतंत्र हो लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम अपने गुप्तचर विभाग में अज्ञात किसी नए व्यक्ति को ही इस योजना में सम्मिलित करो इस संदर्भ में अंतिम निर्णय तुम्हें लेना होगा मैं भी इसी दिशा में सोच रहा हूं अमात मेरे लिए और कोई आज्ञा मात अब तुम जा सकते हो भगरायण प्रणाम अमात प्रणाम महामंत्री सेना के प्रत्येक विभाग का ब्योरा ही चाहते हैं ना हां सम्राट तो इसमें तुम्हें क्या आपत्ति है मुझे कोई आपत्ति नहीं है सम्राट पर जिस प्रकार महामंत्री सम्राट के विश्वस्त सेवकों के साथ व्यवहार कर रहे हैं उससे किसी को भी आश्चर्य होना सहज है तुम कहना क्या चाहते हो सेना से संबंधित समस्त अध्यक्षीय विभागों से विस्तृत विवरण प्राप्त करने के पश्चात सेनापति से सेना के कार्य व्यवहार का विवरण मांगने का क्या अर्थ हो सकता है सम्राट मैं सेनापति के अधिकारों को ले महामंत्री के कई व्यवहारों पर आपत्ति उठा सकता था पर मैंने महामंत्री के पद का सम्मान कर चुप रहना उचित समझा पर धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है के महामंत्री जाते जाते मगध की शासन व्यवस्था से सम्राट के विश्वस सेवकों को किसी ना किसी प्रकार से दूर कर देना चाहते हैं और उनके स्थान पर ऐसे व्यक्तियों को शासन में प्रवेश कराना चाहते हैं जिससे मगध के भविष्य का निर्णय करने का राजनीतिक बल आचार्य वर्ग के हाथों में केंद्रित हो जाए यदि ऐसा प्रयास हुआ भी है तो मूर्ख कौन है <laughs> मैं जानता हूं सम्राट नंदवंश की गरिमा अपने सामर्थ्य और अपनी योग्यता पर खड़ी है उसे किसी के आशीर्वाद या सहायता की अपेक्षा नहीं पर मुझे आशंका है जिस प्रकार महामंत्री आपके विश्वस सेवकों के साथ व्यवहार कर रहे हैं और जिस प्रकार महामंत्री आचार्य वर्ग के हित में निर्णय लेने के लिए मंत्री परिषद का समर्थन प्राप्त कर रहे हैं उससे ऐसा ही प्रतीत होता है महामंत्री आचार्य वर्ग एवं आचार्य वर्ग के प्रतिनिधियों को निर्णायक बल के रूप में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं और इससे आपके सेवक स्वयं को बहुत आहत महसूस कर रहे हैं समाटन मंत्रिपरिषद की पिछली दोनों बैठकों में महामंत्री ने जिस शीघ्रता के साथ निर्णय लेने का आग्रह किया उससे स्पष्ट है महामंत्री अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में आचार्य वर्ग को मगध की शासन व्यवस्था में सक्रिय करने का प्रयास कर रहे पर मंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक में तुमने तो विरोध प्रकट नहीं किया अमात्य कात्यायन यदि प्रस्ताव का समर्थन करें तो मेरे विरोध का क्या अर्थ सम्राट संभव है मेरी आशंकाए व्यर्थ पर नंद वंश के प्रति मेरे कुल की परंपरागत निष्ठा मुझे सदैव सतर्क रहने के लिए बाध्य कर दिए इसलिए मैंने अपने विचारों को आपके समक्ष अभिव्यक्त किया यदि मुझसे त्रुटी हुई है तो मैं दंड का पात्र नंद वंश ने सदैव अपने सेवकों पर अनुग्रह किया है नंद वंश के प्रति समर्पित व्यक्तियों को सदा पुरस्कार मिला है अतः नंद कुल के प्रति निष्ठावान व्यक्तियों का अहित होने का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं इसलिए अपने मन से भय को निकाल भो सेनापति और महामंत्री को उनके कार्यकाल के कार्यकाले दिनों में पूरे मनो योग सहयोग आज्ञा सम्राट् जागा सम्राट प्रणाम में तुम्हें इतना मूल्य नहीं मिलेगा अग्रम राशि जो तुम निश्चित करो मैं देने को तैयार हूँ मैं और प्रतीक्षा कर सकता हूँ श्रेष्ठी यदि तुम्हें मेरा मूल्य स्वीकार हो तो मैं अभी पन्ने विक्रय का वचन लिख देता हूँ सोच लो तुम्हारे पास थोड़ा समय और है अश्व की मंडी में अरट के कुछ अश्व विक्रय के लिए आए हैं क्षमा करे देव भोजन के लिए सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं बात मान लीजिए आर्य कलिंग आप बाद में ले जाइएगा मेरे लिए ये संभव नहीं है श्रेष्ठी श्रेष्ठी ये अवसर में अपने हाथ से खोना नहीं चाहता आप कलिंग सूचना भिजवा दीजिए दीजिए आपके समस्त अश्व मुझे मेरी बात मान लीजिए मैं आपको और अधिक मूल्य देने को तैयार हूं प्रश्न मूल्य का नहीं है श्रेष्ठी प्रश्न वचन का है मैं भी वचनबद्ध हूँ इसलिए आपसे इतना आग्रह कर रहा हूँ श्रेष्ठी क्यों ना हम कुछ अश्व कलिंग ले जाए अन्य श्रेष्ठी को दे दे श्रेष्ठी ठीक कह रहे हैं वैसे भी आप मेरे लिए अश्व ला रहेगा मतलब होंगे जब तक आप मेरे अश्वनी ले आते मैं आपको जाने भी नहीं दूंगा आप क्या सोच रहे हैं श्रेष्ठी क्यों नहीं आप ही पाटलिपुत्र में रुक जाते कलिंग के श्रेष्ठी को यदि कोई आपत्ति हुई तो वो आपसे यहाँ संपर्क कर लेगा तब तक मैं आर्य के अश्व ले यहां पहुंच जाऊंगा यह ठीक कह रहे हैं आर्य श्रेष्ठी आप हाँ कर ही दीजिए यदि आप यहां रहेंगे तो आपके व्यावसायिक संबंधों में विकास होगा यहां मैं आपका पाटली के से करा सकता हूँ और इन नवीन परिचय का उपयोग कर आप अपने व्यापार का विस्तार भी कर सकते हैं श्रेष्ठी ठीक कह रहे हैं आर्य आखिर कब तक हम लोग का व्यवसाय करते रहेंगे क्यों ना इस बार हम इस अवसर का सदुपयोग करें क्यों ना हम पाटलिपुत्र से वस्तुएं अरट को ले जाएं और अगर श्रेष्ठी का सहयोग रहा तो हम पाटलिपुत्र में भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान खड़ा कर सकते हैं मैं आपकी सहायता करने के लिए उत्सुक हूँ श्रेष्ठी इस बार आप मेरी सहायता कर दीजिए आप मान भी जाइए कलिंग के श्रेष्ठी से यदि संबंध बिगड़े तो यहां संबंध बन भी तो रहे यार इस बार मेरा कहा मान लीजिए मैं आपका सदैव आभारे हूँ श्रेष्ठी सदैव आभारे आऊंगा आज दिन में कहां घूमते रहे अपने पुराने मित्रों और विद्यार्थियों से मिलने गया था अंत में मंत्री वर के भी हुआया किसी व्यक्तिगत कार्य से गए थे या यू ही विष्णु का कार्य मेरे लिए व्यक्तिगत ही है मैत्री कार्य सम्पन्न हुआ विष्णु चाहेगा तो होगा विष्णु नहीं चाहेगा तो नहीं होगा मैं भी अभी तक समझ नहीं पाया हूं मैत्रेयी की वो चाहता क्या है इसलिए उसके कार्य का हिस्सा बन रहा हूं उसे समझने का यही एक मार्ग है मैत्रेयी संभव है शीघ्र ही सब कुछ समझ में आ जाए एक बात समझ में नहीं आ रही यार क्या आचार्य श्रेष्ठी दुष्यंत को क्यों साधना चाहते हैं क्योंकि क्यूँकि का संपर्क मगध के अश्वाध्यक्ष से है यानी संभवता हमारे सारे अश्व मगध के अश्वशाला अरट के उत्तम कोटि के अश्वों की मांग कर रहे हैं उससे स्पष्ट है की उत्तम कोटि के अश्व शीघ्र शीग्र प्राप्त कर लेना ही अनिवार्य है और उस अनिवार्यता में किसी की व्यवस्था है आपका संकेत कहीं अश्वध्यक्ष की ओर तो नहीं है संभवता अश्वध्यक्ष व्यवस्था की उस श्रृंखला की एक कड़ी हो अर्थात पूरी संभावना है, कि मगध की में कुछ है। और, और श्रेष्ठी की व्यवस्था हो सकती है तुम सही जा रहे हो और उसकी जड़े दूर दूर तक फैली हो सकती है संभव है और यदि रहस्यों की जड़ों तक पहुंचा जा सके तो उन्हें नियंत्रित भी किया जा सकता है अब बात तुम्हारी समझ में आ गई अब थोड़ा थोड़ा समझने लगा और तुम पाटलिपुत्र शीघ्र ही और अश्वले आओगे और अशुओं के साथ और जब तक तुम अशु लेकर आओगे तब तक प्रभु